शिवस्े हरि प्रवीर हे हरिप्रव हरि प्रवीर ते अद्वा शिवस्तु अव्याहत गति ही तुम्हारी अव्याहत गति हो जाए शिवा माने अव्याहत गति हो जाए हनुमान जी महाराज भगवती जनकंदिनी श्री राम की श्री किशोरी जी की आज्ञा लेकर के आशीर्वाद लेकर के दिशम ही मनसा जगाम उत्तर की तरफ चल दिए लेकिन शरीर से नहीं मन से चले उत्तर की ओर शरीर से तो अभी वहीं पर है सही से सोचते हैं हनुमान जी महाराज कि मैंने जनक रंदिनी जी का दर्शन कर लिया थोड़ा काम अभी बाकी है अल्पशेषम इदम कार्यम थोड़ा काम बाकी है थोड़ा काम क्या बाकी है कि जरा मैं रावण का दर्शन नहीं किया जगते हुए रावण का दर्शन नहीं किया और जरा सा दो दो बात नहीं की अभी मैंने उससे दो बातें नहीं की उससे कि क्या कै, कैसा है चतुर्दरा देखें तो सही है तो कहें कैसे करें अब रावण राज का हम दर्शन करना चाहते हैं तो कहें तो दर्शन कैसे करें कहीं ये बाटिका सामने दिखाई पड़ रही है इस बाटिका को हम उजाड़ेंगे और ये रावण को बड़ी प्यारी है इस बाटिका को जो उजाड़ेंगे तो राक्षस आएंगे तो राक्षसों को हम मारेंगे और रावण से वो जाके कहेंगे तो रावण फिर राक्षस भेजेगा और फिर उनको भी मारेंगे है ना और फिर भेजेगा तो फिर मारेंगे फिर भेजेगा तो फिर मारेंगे अंत में करते करते मैं किसी तरह से तो रावण के पास जब तक महाराज है ऐसा होगा नहीं तब तक तो मैं जाऊंगा नहीं किसी न किसी प्रकार से तो मैं रावण जी के पास पहुंच ही जाऊंगा और उन महात्मा रावण के दर्शन तो मैं कर ही लूंगा किसी, किसी न किसी तरह से है ना तो अब रावण का दर्शन करना चाहिए तो कहीं इस भद्र न करो कोई और उपाय कर लो तो कहे और क्या उपाय करें देखो साम दाम दंड भेद ये चार ही उपाय है, तो हैं तो राक्षस है दुष्ट है ये साम से तो मानेंगे नहीं ये समझाने से तो मानेंगे नहीं तो अच्छा कुछ दे ले दो तो क्या देने के लिए तो हम दे दें अभी किशोर जी से कहें तो दुनिया की रिद्धि दी आ जाए लेकिन देने से भी नहीं मानेंगे सब बड़े धनवान है कोई पैसा की तो कमी है नहीं पास, तो देने से भी नहीं मानेंगे तो क्या भेद से मरवा लो फूट डाल दो तो फूड भी इनमें पड़ेगी नहीं क्योंकि दुष्ट जो होते हैं बहुत मिलके रहते हैं महाराज जी फूड तो अच्छों में पड़ती है महाराज दुष्टों में फूड बड़ी जल्दी पड़ती तो है लेकिन जल्दी नहीं पड़ती है तो फूड पड़ेगी नहीं भेद होगा नहीं हा? और हम ये साम से मानेंगे नहीं लेने देने की इनको कोई आवश्यकता नहीं है तो करें क्या कब एक ही उपाय है इनकी कुटम्बस करो और कुटम्बस करो तो फिर काम अपना बन जाएगा आप कहोगे महाराज इतना लंबा चौड़ा आपने कहा है? ये तो सब अपने मन से कहा होगा कहा तो मेरे मन से ही है लेकिन आप सुन ले तीन उपायान अतिक्रम्य चतुर्थ इह दृश्यते चौथा उपाय अब वो भी कह रहे हैं जो हमने और कहा है। कि नसाम साम रक्ष सुगुणा ये कल्पते न दान मर्थोपचित न भेदशाध्या बल दर्पिता जना पराक्रम स्व शम इनसे तो ताल ठोक के लड़ने महाराज जी ना तो चले नाई सिर पेठे बागा फल बैठेउ बा तरु तो रेला गहराज अब, अब टूटा और जब टूटा तो अब एक प्रश्न हुआ कि महाराज ये काम करने के लिए तो ठाकुर जी ने कहा नहीं है? तो ये काम तो बिना आज्ञा के कर रहे हैं तो क्या देखो सेवा कई प्रकार की होते हैं अब कई प्रकार तो मैं शायद अभी आज तो नहीं बताऊंगा याद रहेगा तो कल बताऊंगा लेकिन प्रसंग है लेकिन आज एक है तो थोड़ा सा बता देता हूं देखो हमने आपसे कहा कि जाकर के जाकर के सब्जी मंडी से थोड़ा सा साग ले आइए तो आप गए सब्जी मंडी में तो वहां से आपने क्या किया पालक ले लिया साग, साग पालक साग ले लिया पालक और चले आए तो हमने कहा भैया पालक अकेली कैसी बनेगी कुछ आलू आलू लाते धनिया लाते अदरक लाते कुछ और लाते कुछ और लाते कह आपने तो साग ही कहा था खा ली था साग ले चलते हैं वो आदमी अच्छा है कि बुरा भाई सच्ची सच्ची बताना नहीं ठीक है है ना तो राम जी ही है कह जाओ जरा सा भोजन बनाना है या चावल लेते आप अब गए आप चावल ला चले आप अबीर अजानते दाल नहीं है दाल नहीं लाए क्यों तो? अधूरा है तो महाराज की बहुत बातें ऐसी होती जो कही नहीं जाती और उसको समझ के जो कर ले वही है उत्तम सेवक है कार्य कर्मणि निवृत्ति यो बहुन्य साधे एक काम होने के बाद स्वामी के तत्सबंधित जो अन्य काम है उनको जो बना ले और पहले वाला विरोध ना पड़ जाएगा तो वो पहले वाला कहीं विरोध में ना हो जाए नहीं चले साग के लिए और हमारा कोई दुश्मन मिल गया तो कहे इसको संभाल संभालने पहले साग पीछे लाएंगे है ना कहे क्यों जी तुमने महाराज जी को ऐसा क्यों कहा था तो कहे मैंने कहा था अब महाराज हो और गए और भिड़ गए और महाराज दोनों के चले गए जेल में अब हम यहाँ टाप रहे साग कब आवेगा तो है पह, ना तो पहले साग इलाके से भी तो अच्छा रहता पूर्व कार्या सब लिखा है पूर्व कार्याम पहले कार्य का विरोध न हो और उस कार्य के करने के बाद अगर समय बच जाए तो समय बच जाए तो है ना और नहीं महाराज जी हमने कहा साग ले आओ तो आप कहें जरा से इधर भी हो ले गुरु जी को तो वस्त्र की भी जरूरत है जरा नई विशाल नया लखनऊ भी चले जाए थोड़ा सा वहां से कपड़ा वपड़ा भी लेते आए तो कट्ठे चलेंगे अब आप आए शाम को और महाराज हम तो भूख के बारे में ना तो ये भी नहीं होना चाहिए ये सब लिखा है इसमें जितना दास कह रहा है सब विकास मरहती है न ऐसा काम करना चाहिए महाराज जी हम अब हनुमान जी ने सोचा कि बस अब जो हमने सोचा वही करना चाहिए धाए धाए करना चाहिए महाराज जी और हनुमान जी महाराज ने क्या किया अब शुरू कर दिया अपना काम शुरू कर दिया ततस्त धनुमान वीरो बभंज प्रमदापन मतद्विज समाघुष्ट नानाद्रुमलत आयुतम अब तोड़ फाड़ शुरू कर दिया अब जो शुरू कर दिया ये सब जाके चिल्लाए महाराज चिल्लाए किससे चिल्लायो रावण सि लाए महाराज महाराज के यहां कह के एक बंदर आया है और वो बंदर ने क्या किया है कि जानकी जी के पास गया था जानकी जी से बात किया है और जानकी जी से बात करके उसने क्या किया राम जी बंदर, ने, बंदर बंदर ने राक्षस जितने थे सबको मार सारे राक्षसों को मार डाला एक भी नहीं हजारों हजार राक्षस इस प्रमदा के थे महाराज सबको समाप्त कर दिया और राम जी सबको समाप्त कर दिया सबको समाप्त कर दिया एक को छोड़ा नहीं कहें अच्छा और निश्चिंत होकर के बैठा है बाटिका नष्ट हो गई बाटिका नष्ट हो गई हुँ? अब रावण तो बड़ा क्रोधित हुआ मारा। रोनी लग गया हो रोणवा तो रोने लग गया एकदम रोनी लग गया महाराज जी आप कहोगे महाराज रोया कैसे से? एक। एकदम रोने लग गया हुँ? देखो दिखा है इसमें राम जी तस क्र से नेत्राभ्याम प्रपतन अश्रु उसके उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लग गई प्रवतन अश्रु बिंदवाम सारे बिंदवा जैसे कभी घी या तेल का दिया हो और उसमें से जलाओ आप कुरकुर करके -कुर -कुर नीचे गिरा वैसे महाराज उसकी आंखों से आंसू गिरने ये क्रोध के आंसू है वो ये कोई करुना के आंसू नहीं है क्रोध के आंसू अब उसने महाराज अस्सी किंकर नाम का एक किंकर नाम की एक सेना की टुगड़ी थी उसको भेजा पड़ा अस्सी हजार असह किंकरणाम तरशणाम अब महाराज आए सब और जब आए तो हनुमान जी महाराज ने कहा युद्ध अब शुरू होने जा रहा है अब महाराज हनुमान जी ने गर्जना की ओर गर्जना क्या है अब श्लोक है चार ठुमारे बड़ी बढ़िया गर्जना है, है और ये चार गर्जना करके अगर कहीं आप चलो तो निश्चित है कि आपका मंगल होगा जय त्यति बलो राो लक्ष्मण महाबल राजा जयटी सुग्रीव राघवे पालि दाओ कौशल राम सृष्ट कर्मण हनुमा शत्रु सैनिया मृतात्मज न रावण सहस्रं युद्धे प्रतिबल भवत् शिरा प्रहृत पादपैश्च सहर्षश सहस्रश अर्दय्वांका अवाद मैथिली समृद्धाथ गष्या मिशतासा श्लोक बड़े बढ़िया श्लोक भगवान राम की जय हो महाबली लक्ष्मण की जय हो राजा सुग्रीव की जय हो जिनकी रक्षा राम जी ने की है बाली बजकर के और महाराज जी मैं कौन हूँ मेरा परिचय सुन लो कहते मैं कौन मेरा सुनो। आजकल महाराज जी हम कौन है हम कौन है ये परिचय इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें निकली है हिंदी में अंग्रेजी में संस्कृत में बड़ी किताबें निकली हैं। बहुत किताबें तुम कौन हो हु आर यू है बहुत सी किताबें निकली आग कोई और सब किताबों निकलने के किताबों के निकलने के बाद वो समझ भी नहीं पाते कि कौन तुम कौन हो और जो समझते हैं तो कहते क्या है कि मैं तो कुछ और ही हूं हा? जो है वो नहीं कहते हैं समझते हैं वास्तव में आपका जो सच्चा परिचय है वो सच्चा परिचय क्या है कि आप भगवान के नित्य दास हैं दास ही थे दासही है और दासही रहेंगे पति बना लिया तो भी आप दास हैं, भगवान को सखा बना लिया तो भी आप दास हैं, आप ये दास तो नित्य संबंध है इस दास के संबंध से तो आप कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं महाराज है ना तो दासो हम कौशल ये हनुमान जी सच्चा परिचय दे रहे हैं दास हो हम कौशल इंद्रकृष्ट रा... कर्मा राम जी हैं उनका मैं दास हूं राम जी मेरा नाम हनुमान है और रामजी शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला पवन नंदन हनुमान मैं हूं और अरे एक नहीं दो नहीं हो अनेक रावण आ जाएं सहस्रम न रावण सहस्रम ये सहस्र जो है ना ये हजार का वाचक नहीं है सहस्र माने अनेक होता है है ना एक एक एक वेद मंत्र का भाष्य करते हुए एक किसी ने लिखा है भाष्यकार ने एक एक मंत्र है उसमें भगवान को कहा कि भगवान की हजारे तो सिर है और हजारे भुजाएं है एक मंत्र है उसको पंडित लोग खूब जानते उसको जरूर जानते हो चाहे कुछ जाने चाहे न जाने है, उसको जरूर जानते हैं महाराज सहस्त्र शीर्षा पुरुष है सहस्त्राक्ष भगवान के हजारे सिर है हजारे भुजाए हैं हजार पैर है क्योंकि हजार कैसे है महाराज यदि चेत श्रीर्षा तरी सहस्त्री तरी श्रदेव कथम अगर हजार सिर है तो हजार ही पै कैसे हजार ही आख कैसे अरे भाई एक सिर में दो तो कम से कम होनी चाहिए अरे एक आंख हो तो क्या कहोगे अब हमको मत बोला हमको बोलना मत अपने मन से सोचना है? तो यदि चेत सहस्त्राक्ष और शाह हो तरी ब्रम्म कहाना है क्या ब्रह्म कहना है क्या नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं तो फिर अब, न, तो कहते खत्म करो इसको भास्कर क्या है सहस्त्र का मतलब सहसो सहस्त्र शब्द जो है अनंतवाचक मैंने अनंत सिर है अनंत बुझाए हैं दूसरा मंत्री विश्वतः चक्षु विश्वतः बाहु विश्वतः पास ये मान अन है जिधर देखो सब जगह उनकी आंखें हैं महाराज जी जहाँ देखो गोस्वामी जी महाराज ने ऐसा अनुवाद किया है इस वेद मंत्र का जो कोई वैदिक बिना वेद का बड़ी परज्ञान हुए बिना कोई हिसाब नहीं लिख सकता बहुमुख कर पग लोचन शीशा बहुमुख कर पग अब अब देखो हमारे हम ऐसे मूर्ख हैं जो है हमको नहीं याद क्या है विदूषण प्रभु विराट में दिशा बहुमुख मूर्ख बनने से भी ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान ले लेना चाहिए ब, मैं मूर्ख बन गया तो चौपाई मालूम विदूषण ये मूर्ख बनके के ही सीखा जा सकता है महाराज और आप कहो गुरुजी के पास जाओ कि गुरुजी आप जितना पढ़े हो उतना तो मैं जानता हूँ और आप बताइए आप समझे गुरुजी से कहा जाके कि आप जितना पढ़े हैं उतना तो हम जानते हैं थोड़ा हमको यह और बता दीजिए तो गुरुजी जी थप्पड़ और घए भाग यहां से बदमाश है ना तो, तो राम जी अज्ञान बन के ही सीख सकते हो हु? अब इसकी भी व्याख्या नहीं करूंगा ये भी छोड़ूंगा यहीं पर है ना तो ने प्रभु विराट में दिशा बहुमुख कर पगलोचन शीशा गीता जी ने भी, भी कहा है, है? अनेक बाहु दर्वत्र नेत्रम भगवान की अनेक बाहु है अनेक उदर हैं अनेक वक्त हैं राम जी तो इस तरह से यहां पर शास्त्र माने अनेक असंख्य रावण आ जाए तो भी मैं उनको खत्म कर सकता हूँ चटनी बना सकता हूँ महाराज जी ए? पीस दे देता हूँ आपको महाराज जी तो चटनी ऐसे चटनी हनुमान अरे महाराज जी हनुमान जी, जी सब करते हैं कछ मारे कछ मर देसी अच्छ मिले ऐसी धरी धूरी अणि जाय पुकारे प्रभु मर कट बल भूर नावण सहस्रम में युद्ध प्रतिबल्ब प्रतिबल्ब समान मेरे समान बल कोई नहीं हो सकता है राम जी आज मैं इतना करके जाऊंगा अरे किंकरो अरे अस्सी हजार राक्षसों जाके अपने स्वामी रावण से कह देना दुनिया में चिल्ला के कह रहा हूँ अरे रावण रा, लंका वासियों अरे रावण के अरिचरों अरे रावण के परिवार वालों इतना काम करके जाऊंगा किसी की मां ने अगर दूध पिलाया है और किसी के धुआ में अगर कुमत है शक्ति है तुम तो मुझको रोक लो इतना काम किए बगैर जाऊ क्या तुम्हारी लंका को तहस नहस करके जाऊंगा और तुम ये मत कहना कि चोर की तरह से जानकी जी का दर्शन किया सब कुछ काम करने के बाद फिर भी मैथिली के चरणों में प्रणाम करूंगा तुम्हारे देखते देखते और सफल होकर चला जाऊंगा और किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो मुझको रोक ले अर्दयूम लंका अभिवाद्य मैथिलीम और समृद्धार्थो गिशताम चोर के नहीं मिशताम सर्व तुम्हारे देखते देखते ऐसा करके जाऊंगा ताकत हो तो रोको महाराज ओ अस्सी हजार आए थे महाराज बात के बाद में वो महाराज कुछ तो गर्जने से समाप्त हो गए हो हाँ और गए महाराज फिर उसके बाद जब उस चले चले गए तो श्री हनुमान रावण ने क्या किया अपने प्रधान सेनापति का बेटा जम्बुमाली था बड़ा बलवान था महाराज जी बहुत एकदम अंग-अंग से ताकत टपकती थी उसकी वो ऐसा था वो महाराज आया और जब उसको भेजा और वो आया तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि आ गया तो उसने क्या किया एक परिघ नाम का अस्त्र जो है उसने फेंका हनुमान जी की ओर सुन रहे नाम का फेंका और हनुमान जी ने देखा कि रहा है, है? आरोप मारा, हाँ हो, उसी से मारा। तो कैसा हुआ फिर क्या हुआ बेहोश अरे बेहोश नहीं हो न तो उसके सिर का पता लगा है? और न महाराज जी उसकी भुजा का पता लगा और न उसकी जंगा का पता लगा एकदम तो उड़ गया हो जैसे आजकल होता है ना क्या क्या होता है अरे क्या? अरे होता है है आजकल अरे अरे अभी ना अरे जो होता है, वो हथगोला जो भी होता हो है ना जिससे तो राम जी परिघम पांत वही था महाराज अरे परिघम पांत मासमे महाराज जी टाइम बम फिट था हा? टाइम बम था कि इतने देर के बाद हो जाएगा तो उस उसने सोचा क्या कि ये टाइम बम है और इसको हनुमान जी के पास फेंकेंगे और जब तक ये लगेगा तब तक हनुमान जी मर जाएंगे तो हनुमान जी उस टाइम है तो ता, उसी टाइम में मैं इसको क्यों नहीं मर डालू उसी काई में मैं इसको क्यों न मार डालू महाराज जी तो परिघम पातया मास जंबु मालेर माले और महाराज एकदम एकदम उड़ उड़ गया उड़ गया तस्य शिरो नास्ति ना नाह जानुनी च ना धनुर् ना रथा, ना तत्र नेश एकदम समाप्त हो गया महाराज यही है आप देख लो यही देख लो अब महाराज उसने क्या किया सात मंत्री के पुत्र थे उसके वो सब बड़े बलवान थे महाराज वो तो वो तो महाराज रोके नहीं रुकते थे वो आप जाए करके लड़ते थे महाराज पहाड़ से लड़ जाते से ,से ,से। तो आ, आएन, थे पहाड़ से जाके ऐसे ऐसे करें पहाड़ से और गिर जाए ऐसे करती थी महाराज वो सात मंत्री के पुत्र थे अब वो सब आए लड़ने के लिए अब सब लड़ने के लिए आए तो हनुमान जी महाराज ने गर्जना की और गर्जना करके श्री हनुमान जी महाराज ने किसी को किसी को क्या कहते हैं उसको किसी को तमाचे से मारा और महाराज जी किसी को चरणों से मारा पैर रख कचर दिया महाराज जी और किसी को मारा मुक्का से और किसी को नाक से विदीर्ण कर, कर दिया नक से नक्शे से राम जी तले ननत कांसित पागई कांसित पर मुस्टिश्चा हनत कांसित नखई कांसित व्यधारयत और ये सब चले गए महाराज जी काल के काल में अब उसने क्या किया कि पांच सेनापति उसके बड़े उग्र थे बृहस्त के बाद प्रयास के बाद पांच सेनापति थे पांचों सेनापतियों को उसने भेजा तो देखो सेनापति जब लड़ने के चलता है तो उसकी तैयारी काफी होती है क्यों काफी होती है कि सेना तो उसकी बस में रहती है सेना तो उसकी बस में रहती है तो पांचों सेनापति पांचों महाराज क्या कहते हैं उसको चतुरंगिनी सेना लेके चले पांचों तो पांच तरफ से चतुरंगिनी सेना आ रही है पांच तरफ से आप समझ रहे पांच तरफ से चतुरंगिनी किसको कहते हैं अब सुन लो अब तो लड़ाई चली रही है पहले सुन लो है ना हाथी हो घोड़े हो और राम जी रथ हो और पैदल भी हो इसको कहते हैं चतुरी चार रंग हो गए नहीं हो ये चार हो गए तो चतुरंगिनी कहते हैं बाबा तो अब ये पांचों सेनापति चले तो अलग अलग, अलग चतुरंगिनी सेनाली चले हनुमान जी ने कहा हनुमान जी खड़े बैठे महाराज आराम से जब सब चले जाते हैं तो हनुमान जी क्या कहते हैं मालूम जब हम बहुत स्पष्ट बात कह रहे हैं आपसे छुपा नहीं रहे कुछ अब हमारे हनुमान जी हैं तो क्या छुपाएंगे थोड़ी जब सब चले जाते हैं तो हनुमान जी अपना वो सब चले जाते हैं हनुमान जी दरवाजे में बढ़िया बैठ जाते हैं ठाक से एकदम बैठ करके यो यो कर लेते हैं थोड़ा सा और कहीं से, से, से अमरूद कहीं से ये है, और कहीं से लेकर गया दर के अपना ठाक के साथ हाँ हो, आनंद से पूर्व आनंद पूर्व ठीक है है क्या ना तो फिर मिले मौका मिलेगा नहीं मिले पायल उठा अब महाराज पर निश्चित बैठे हुए महाराज और ये जो से हनुमान जी ने कहा आओ। आओ। अब जी ने देखा। तो कैसे अब एक श्लोक में बता दे आपको असवई रशवान घोड़े घोड़े को एक में उठाया और दूसरे घोड़े से यू किया घोड़े पर बैठा हुआ वो भी साफ घोड़ा भी साफ अश्वई रसवान गजर नागान एक हाथी को ऐसे उठाए एक हाथी को ऐसे गजईर नागान अस्वई रसवान गजईर नागान योधर योधान है ना और महाराज पैदलों को पैदलों से महाराज भिड़ा दिया है रामजी और रथे रथान और रथ से रथ को भिड़ा दिया अस कपीर नाश यामाश हयैर्नाग तुरंगई भगनाक्ष महारथ हतई राक्षसै भूमि रुद्ध मारा इतना मारे सम महाराज इतना मरे कि रास्ता पट गया एकदम तो आने जाने का रास्ता रहे नहीं मारे अब तो सफाई कराओ ठीक तो हो है? अब राम जी इस प्रकार से उनको मारा अब वो आया रावण का एक बेटा था महाराज उसको बड़ा प्यारा था है? वो आया क्या नाम था उसका अक्षकुमार अब अक्षकुमार जो आया बड़ी घमासान लड़ाई है उसकी है ना उस घमासान लड़ाई का हम तो आपको आखिरी बात बता दें रिजल्ट क्या हुआ अब लड़ाई की वो को छोड़ो अब हनुमान जी महाराज ने क्या किया अंत में उसको पकड़ लिया किसको नहीं उसका पैर पकड़ लिया उसका पैर पकड़ लिया महाराज और पैर पकड़ करके उसको और वैसे महाराज आप देख रहे हैं ना ऐसे एरोप्लेन की तरह बिल्कुल हवाई जहाज की तरह उसको घुमाए एकदम ऐसे घुमाए जैसे गरुड़ जी महाराज सांप को पकड़ के घुमाए वैसे महाराज जी घुमाने लगे हा? सतम समावि समावि मानी वही भ्राह्म सतम समावि सहस्रशा कपी महोरगम गृह इवांडरा अख घुमाया एक नहीं द नहीं सैकड़ों चक्कर सैकड़ों चक्कर घुमाया समझे कभी झूलना झूला कि नहीं घोड़ा वाला झूला कभी झूला तो हम बता रहे हैं झूला है वो महाराज लड़कन भी झूला होगा अब क्या झूलोगे तो वो जो महाराज झूझ जु, झूलो मजे में और झूले वो झूले और महाराज दस बीस चक्कर लग गया और उसके बाद महाराज कहीं उतरो तो क्या मालूम पड़ता है अंधेरा छा गया कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होता कि नहीं होता अब महाराज सैकड़ों चक्कर लगाया उसका और सैकड़ों चक्कर लगा करके अब मरे यो फेंका महाराज यो फेंका अब उसके फेंकने से क्या हुआ न, राम जी पितृतुल्य तले संयति बान रोत्तम सब्न बाहुर कटी पयोधरा उसका तो महाराज जी भुजा भुजाए टूट गयी जंघे टूट गए कमर टूट गई और बक्षस्थल टूट गया और मुंह से उसके खून निकलने लग गया क्षरण असिंग और, और उसके जो, नेत्र जो है वो बाहर आ गए महाराज जी असमभिन्न संधि सब जगह फ्रैक्चर हो गए महाराज जी जहाँ देखो फ्रेक्चर अरे भिन्न संधि प्रभिकीर्ण बंधन सब बंधन ढेरे हो गए हत और पृथ्वी पर फ्रैक्चर, में यह भी नहीं रहा की महाराज प्लास्टर करामा है वो तो मर ही गया महाराज हत आयुषु ते ना वो भी गया अब यह गया तो इसके बाद मेघनाथ आए अब जब मेघनाथ आया महाराज जी रावण ने कह दिया सुन लो समझ की जाना क्योंकि मैं जानता हूं उनकी तरह तुम नहीं हो लेकिन इतना तो समझ लो किन्नीहता किंकरा सर्वे किंकरों को मार डाला है उन्होंने जम्बू माली चलाक्षसाह जम्बू माली मर गया प्रहस्त का बेटा अमात्य पुत्रा सात मर गए वीराश पंचसेनाग्र गाम पांच सेनापति मर गए बलानी सुसमृानी साव नागरथानी चाहे चतुर्गी सेना भी मर गई और सहोदरता तुम्हारा प्यारा भाई सहोदर वो मारा गया है कुमार अक्षस चूदिता लेकिन मैं जानता ऊर्जा तुम नहीं हो लेकिन सुनाने का मतलब कि इतना समझ के अपने बल का अनुमान करके जाओ न तू तु तेज तुम्हें सारह यस्तो यूदन आप जाओ अब उससे लड़ो महाराज मेघनाथ आया अब मेघनाथ ने भी लड़ाई शुरू कर दी हनुमान जी महाराज ने कहा कि अच्छा चल ये आया है बड़ा बढ़िया है हनुमान जी खुश हो हनुमान जी उसको दिख करके खुश हो गए महाराज आयांतम रथम दृष्टा तूर्णम इंद्र ध्वज कपी ही ननाद छ महानादम बड़े जोर से गर्जना की हनुमान जी महाराज ने ननाद छ गर्जना क्या किया आपको मालूम नहीं बोल क्या करना की जय ति बलो नामो लक्ष्मण महाबल राजघवेणी अर्दय्वा समृद्धाथो गिशता गर्जना की महाराज जी हुँ? और ननाद च महानादम व्यवर्धत च बेगवान और कह थोड़ा बढ़ भी जाओ और महाराज बड़ा लंबा चौड़ा शरीर किया श्री हनुमान जी महाराज ने लड़ाई तो हुई और मर किसने? उस ने मर ब्रह्मास्त्रम फिर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अब हनुमान जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि इससे तुम मोहित मेरे अस्त्र से नहीं हो गए तो मूर्खित तो मैं नहीं हो सकता इससे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता लेकिन ब्रह्मा जी ने जब इतनी कृपा की है तो हमको भी ब्रह्मा जी का सम्मान करना चाहिए हमको भी ब्रह्मा जी का सम्मान करना चाहिए है। क्यों मयात में मैं आत्मजोने अनुवर्तितव्या मयापी आत्मजोने अनुवर्तितव्या ब्रह्म स्त्रु तधा कपि मन कीन विचार कि जौन ब्रह्म सर मानू महिमा इसलिए महाराज उस आया और हनुमान जी ने सोचा कि एक काम और करना है कहें क्या कह बहुत से बचे हुए हैं अभी देखो इधर देख रहा है वो देखो उधर वो देख रहा है कहीं उधर वो देख रहा है अच्छा बच्चियों बताते हैं तुम देख ले अब जब महाराज ब्रह्मास्त्र हुआ सुन रहे है लगा तो हनुमान जी ये ना उछले और जिधर वो बच्चू लोग थे ना उधर जाके गिर पड़े महाराज जी सब मर गए महाराज जी पदार क्या है ब्रह्म कहूं ते ही मारा और परत्यु बार कटक संघारा ये भी सब समाप्त हुए अब महाराज जी हनुमान जी ने आंख बंद कर ली बनावटी आंख बंद बन कर ली सांस भी रोक लिया ब्रह्मचारी तो यही है प्राणायाम करने लगे और प्रणायाम करके राम जी का ध्यान करने लगे अब वो सब समझे ऐसे ऐसे करें तो होश नहीं है बेहोश हो गया समझे ना फिर ऐसे ऐसे करें तो अंग में कुछ संचालन की क्रिया भी वालूं पता मर गया ऐसा सब सोचते हैं महाराज जी बेहोश हो गया मूर्छित हो गया मर गया ऐसा सब सोचते कि फिर भी इसको बांधो अच्छी तरह से और है? नहीं कहते जगजात बड़ा अब महाराज सब सनई ले आवाए सनई मत मतलब समझते हैं ना सण उसको सण कहते हैं संस्कृत में सनई अरे पीटी जाती उसमें से निकलता है ना? तो राम जी अब सन ले दुनिया भर क्या और सब बंधन रस्सी मोटा मोटा रस्सा महाराज जी और सब ले और कोई हाथ बांधा है तो कोई गोर बांधा है तो कोई छाती बांधा है तो कोई मूर बांधा है तो कोई कुछ बांधा है और ये सब बांध रहे हैं वो अच्छी तरह से बांध रहे हैं वो कोई कसर नहीं कर रहे बबंधु सब भोजन है एक नहीं बांधे सब बांधे और एक से नहीं बांधा बहुत से बांधा सब में बहुजन है बंधु क्षण किसी को कुछ नहीं मिला महाराज तो एक केला लिया और केलवा को इसे चीर लिया और चीर करके उसमें से रस्सी निकल जाती है कभी देखा हो आपने तो उसी से कोई है वो द्रुम चीर संघतई ही और सब बांधे हनुमान जी महाराज बलते चले जा रहे और सांस रोके हैं प्राणायाम कर रहे हैं भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि अच्छा बहुत देर हो गई इन सब से लड़ते लड़ते अब कम से कम ठाकुर जी का कुछ देर नाम तो जप ले है ना भजन कर ले नियम नहीं पूरा हुआ नियम पूरा कर ले है ना अब हनुमान जी तो अपना ठाकुर के साथ जप कर रहे हैं और ये सब बांध रहे हैं अब बांधने के बाद क्या हुआ वो ब्रह्मास्त्र तो चला गया क्योंकि ब्रह्मास्त्र ये ऊंचे ऊंचे अस्त्र जो उनका नियम है महाराज कि तुम आओगे तो मैं नहीं रहूंगा समझेगी नहीं तो ब्रह्मास्त्र के ऊपर अगर कोई दूसरा अस्त्र आ जाएगा या कोई दूसरा बंधन आ जाएगा तो ब्रह्मास्त्र उसको सहन नहीं करता ब्रह्मास्त्र चला गया एकदम चला गया सबे न बल्के नुक्त अस्त्रे नीरवान अस्त्र बंध अस्त्र बंध सचाचा सचा नियम ही न बंधम अनुवर्तते इसलिए वो ब्रह्मास्त्र का बंधन समाप्त हो गया लेकिन हनुमान जी ऐसा दिखावे कि हम बंधे हुए अभी हनुमान जी ऐसे दिखाव है और जिससे बांध लिए तो अखिया तो थोड़ा थो थो खोल दिए है ना थोड़ा सा खोले लेकिन ये दिखाते हैं कि हम बिल्कुल जकड़े हुए ऐसे हाँ, हाँ, कर रहे हैं हनुमान जी महाराज अस्त्रे न हनुमान मुक्तो खींचे महाराज रस्सी तो बांधे कोई इधर खींचे कोई उधर खींचे हनुमान जी वहा जकड़े हुए अब ये भी दृश्य बड़ा बढ़िया है हनुमान जी जखड़े हुए चले जा रहे हैं है है राम जी कृष्यमान रक्षो भी तय बंधे निपीडित कोई मारता भी हनुमान जी को धर जामानूरई ही राक्षसई ही काल भी बड़े जोर जोर का मुक्का के मार रहे हैं बड़े जोर जोर का मुक्का सब मारुमान जी को बंधे क्या करेंगे हमारा एक तो, एक जने रहे तो कह, कहे हम हम बहुत बहादुर रहे क्या किया तुमने क्या हमने सांप मार लिया तुमने सांप मारा कहा कहते क्यों कह मारा पड़ा तो मरने जाकर चाल लाठी उसको और जमा दिया वो तो ऐसे महाराज जी ये सब बड़े दुष्ट हैं वो बहुत दुष्ट हैं साधारण दुष्ट नहीं है ये सब अन्याय अपकार सब कुछ करते हैं तो अब राम जी महाराज वो मारे कैसे मारे काल मुष्टि भी मुस्टि ऐसा मुक्का मारे कि अरा गा नथु खेरा पंच कल्याणी होता रंगई बुधई होते तो एकदम खत्म हो जाते महाराज एकदम हन्यमान तथा क्रूरई राक्षसई काल मुष्टि भी ऐसे मारे महाराज गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है तयसो कपी और जो मारे थे ऐसे जी करे आपको काली खा लिखा जा भी पढ़ा रहा हूं राम जी तैसो कपी कौतुकी तैसो कपी कौतुकी डेरात ढीलो गात कह कह अल्लाह तुखो यह घात सहे जी में कहे कू रहे हृदय में कहते यार तुम कितने निर्दयी हो गो समझिए कविता जी राम जी तो समीपम राक्षसे प्राकृष्यति सवान रहा अब राक्ष रावण के पास लाकर के रा, राक्षसा राक्षसेन्द्र आय रावण आय निवेदन अब हनुमान जी महाराज देखें वाह क्या ठाठ है तुम्हारे रावण राज है? क्या ठाठ है तुम्हारे अब हनुमान जी तो ठाठ देखें तो हनुमान जी ने कहा देखो हम बहुत युद्ध करके आए हैं आए कि केवल तुम्हारा दर्शन करने राम जी खाली रावण का दर्शन करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज आए हैं केवल आगे कहेंगे उसने कहा तुम यहां कैसे ते राजानम दृष्टु कामे मयास्त्रम अनुवर्तितम आपको देखने के लिए मैंने सारा काम किया ये लड़ाई मैंने लड़ी तो हनुमान जी महाराज आपने इतनी लड़ाई लड़ी खाली इसके इसको देखने के लिए दर्शन शब्द तो मैं प्रयोग करूंगा नहीं है न आप इसको देखने के लिए अब हम देखने का दूसरा अर्थ लगाते हैं हमारे हनुमान जी तो दूसरा अर्थ लगा संत है लेकिन हम अपने ढंग से अर्थ लगाते हैं कि हनुमान जी देखने आए मतलब क्या देख ले जरा कितने पानी में है ये है तो हनुमान जी मान आप पानी देखने के लिए आए क्या मेरे दर्शन करें तो आप अपनी ढंग से व्याख्या करो हम अपनी ढंग से व्याख्या कर रहे हैं कि हनुमान जी इसको देखने आए कितने पानी में है तो, तो देखने में कुछ समय तो लगे नहीं लगे अब हनुमान जी देखेंगे कि कैसा पराक्रम है कैसी शक्ति है क्या यह है क्या वो है अब हनुमान जी देखना चाह रहे हैं हमारे अब घूम घूम के हनुमान जी अपना देखें हो और खूब देखें और हम जब शुरू करने कथा कर तो हनुमान जी कहते हैं अरे यार मुझे देखने तो दे तो हम देख ही लो सिया रामानुजम भरत भरता सुग्रीवुसू प्रणमान प्रणमा प्रणमा यघुनाथकीर्तन त्र त्र कृतमस्थकांजलि पूरितोचनमतराक्षक गूतगणादिवित कपत्थजूफलचारुभक्षण उम शोभ विनाशकारक नमा विघ्नेश्वर पाद या सा वेद मुखी मुखी रणमुखी चामुखी नित्यम चा मुखी निंद्रमुखी चंक श्री सैवामुखी स मुखी श्रींद्रानमस्तु राय सलक्षणा दिव्य तस् जनकात्मजाई नमोस्त रुद्रींद्रियेभ्यो नमोस्त चंद्रारक्यमुगणे कल्पतरु भ्यो, भ्यो नमो नमः छाकुभ्युुभ्य पति यम योत्य मम वाच मीमा प्रषुप्ता सजीवयतिखिलशक्तिधरस्वधा हस्त चरणश्रवणादीनमो भगवती मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपराज राम रामी मधुरम मधुराक्षर कविता शाखा वंदे वाल्मीकि रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्रीमद वाल्मीकि भगवान की जय श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री महाराज जी की जय श्री क्षेत्र की जय जय जय सीता श्री हनुमान जी महाराज बंध करके रावण के दरबार में आ गए हनुमान जी महाराज ने रावण के वैभव को देखा रावण के प्रभाव को देखा रावण के धैर्य को देखा रावण के स्वरूप को देखा हनुमान जी बड़े प्रभावित हुए थो। प्रभावित होने का मतलब यह नहीं कि हनुमान जी ने ऐसा कुछ सोचा कि ऐसा कहीं नहीं देखा प्रभावित इसलिए हुए कि इतना सब कुछ इसके पास है अच्छा है लेकिन इसकी बुद्धि अधर्म में लगी हुई है अगर ये अधर्मी न हो भगवान का भक्त हो जाए धार्मिक हो जाए तब तो ये त्रैलोक्य का भी राजा बन सकता है कहते हैं हनुमान जी अपने मन में मनसा चिंतया मास तेजसा तस्मोत क्या कि अहो रूपम क्या इसका स्वरूप है अहो धैर्य बेटा मर गया है सेनाएं कितनी समाप्त हो गई है कोई इसके मन पर विकृति नहीं आ रही है अहो रूपम अहो धैर्य अहो सत्यम सत्यम इसका प्राण बल कितना विचित्र है अहो द्विती अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता हनुमान जी बड़े भारी ज्योतिषी भी तो उसके मुख को उसकी रेखाओं को उसके मुखाकृति को देखकर करके हनुमान जी ने समझा कि राजा होने के सारे लक्षण इसमें मौजूद है अहो सर्व लक्षण युक्तता लेकिन यद्य धर्म न बलवान सियाद अयम राक्षस ईश्वर अगर कहीं अधर्म बलवान न होता अब इसका बहुत कई प्रकार से अर्थ है लेकिन संभव नहीं यहां पर कहना खाली जब मैं कह देता हूं कई प्रकार अर्थ है तो उसको इसलिए कि आप लोग इसको विचार करें यहां पर विचारक बहुत बैठे हैं विचार तो करें है इस पर यद्य धर्मो न बलवान स्याद अयम राक्ष से ईश्वर सियादयम सुरलोक सशक्त्या रक्षिता लोक की भी रक्षा ही कर सकता है हनुमान जी महाराज देख ही रहे थे कि रावण ने प्रहस्त से कहा इससे पूछो ये यह यहां पर क्यों आया है कहा से आया है इसने बन क्यों उजाड़ा राक्षसों को क्यों मारा इससे ये इतना पूछू कुतः कि कारणम वन भंगे चाह अर्थ और राक्षसा नाम तर्जने चयोजन ये इससे पूछो रावणस्य से बचस बड़ा बड़े विचित्र ढंग से शुरू कर रहा है डराओ मत डरो मत तुमको कोई मारेगा नहीं हनुमान जी से कह रहा है ये इतना मूर्ख है कि इसकी चौथाई सेना हनुमान जी ने खत्म कर दी और ये कहता है हनुमान जी से कि डरो मत। ऐसे कह रहा है रावण श्री राम जी समाश्वसी भद्रंती नभी कार्या तुमको डरना नहीं चाहिए तुया भी नकारिया डरो हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो उसने भी पूछा कि तुम किसके हो क्या किसके दूत हो किसके हो सब बात है तो हनुमान जी ने कहा देखो न मैं तो शक्र का दूत हूं इंद्र का न मैं यम का दूत हूं न मैं वरुण का दूत हूं न मैं कुबेर का दूत हूं और न मैं विष्णु का ही मित्र हूं मैंने ये कह रहा कि तुम विष्णु जी के मित्र हो इसलिए ऐसा क्या मैं भगवान विष्णु का भी मित्र नहीं हूं और ना उनके द्वारा मैं यहाँ प्रेरित होकर आया हूं और ऐसा भी मत समझना कि मैं बानर के रूप में कोई दूसरा हूँ मेरी तो जाति ही, ही बानर है तो जाति रे वो मम त्वेशान बहुत लोग आज भी कहते हैं हनुमान जी बानर जाति के नहीं थे नहीं बानर जाति का ही हूँ राम जी तो दर्शने राक्ष इंद्र से दुर्लभम मया और राक्षसे का दर्शन करने के लिए रावण राज का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ राम जी और तुम ये न सोचना कि तुम हमको बांध के लाए हो हमको बांध बांध कोई नहीं सकता है ये तो हम आपके दर्शन करने के लिए बंध गया हूँ पिता महादेश बरो ममापी ही समागत ममापी अपि अने मुझको भी बर प्राप्त है तुम ये ना समझना रावण की तुम ही बहुत बड़े बर प्राप्त करने वाले हो ये अपशब्दो ने भी ममापी समागत मुझको भी बर मिला है इसमें अपशब्द ने यह कह दिया कि केवल तुमको ही बर नहीं मिला है तुम ही एक तपस्वी तो नहीं हो तुम्हें तुम्हारे में कोई सुर्खाप के पर लगे नहीं है हम भी ऐसे है। ममा हैं है ममापी तो अब हम आए हैं और किसी काम के करने के लिए आए हैं हु? अब रह गई बात की मैंने बन क्यों उजाड़ा मैंने मारा क्यों हु? तो रावण बनकू तो उजाड़ा मैंने तुम्हारे दर्शन के लिए और मैंने मारा क्यों मैं मारा इसलिए कि इन्होंने मुझको मारा अगर ये मुझको न मारते तो मैं भी न मारता रक्षणार्थम चु मणे खा खायम फल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव ते तो रूं रूखा अजिन मारा मैं मारे वो तो हो गया बरपटे बराबर हो गया उन्होंने मारा मुझको मैंने उनको मारा अब ये ठीक है मुझको मार नहीं सके मैंने उनको समाप्त कर दिया लेकिन वो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है वो तो मैंने खाली उनका उत्तर दिया है एक उत्तर भी रावण बाकी है क्या कि पर बाध्य हो तुम्हारे जिन्होंने मुझको मारा उनको मैंने मारा लेकिन तुम्हारे बेटे ने मुझको मारा है बाधा है अभी इसका उत्तर बाकी है उसको दिए वगैरह जाऊंगा नहीं लो पर राम जी अब तुम मेरी बात हम इसलिए तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए हैं कि हम तुमको कुछ बता दें राम जी से बैर करके तुम बच नहीं सकते तुम भूल जाओ कि हमारे ऊपर ब्रह्मा जी प्रसन्न हैं और वो हमारे लकड़ दादा हैं और तुम भूल जाओ कि शंकर जी हमारे गुरु हैं ये सब भूल जाओ राम जी से विरोध करने पर तुमको कोई बचा नहीं पाएगा ब्रह्मा स्वयं भू चतुरा ननो वु नेत्रिपुरांत को शक्ता ये कोई राम जी के सामने तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए जाए तो कोई ठहर नहीं सकता है देखो हो, राम जी जब क्रुद्ध हो जाएंगे और लक्ष्मण जी उसके क्रोध उनके क्रोध का अनुगमन करके बाढ़ छोड़ने लग जाएंगे तो देवता राक्षस कोई है उस जो ठहर सके श्री लक्ष्मण जी महाराज के बाणों के आगे कश्च लक्ष्मण मुक्ता नाम रामकोपानुवर्ति शराणाम अग्रतस्था तुम हे रावण तुम बहुत भ्रम्य हो ब्रह्म क्या कि तुमने तुम इस भ्रम में हो कि ब्रह्मा का वरदान हमको है हम किसी से मर नहीं सकते ये तुम्हारा देखो ब्रह्मा के वरदान में ऐसा कुछ नहीं कि तुम किसी से नहीं मर सकते ठीक है देवता नहीं मारेंगे और लोग नहीं मारेंगे लेकिन दो तो तुमको मार ही सकते हैं बंदर तुमको मार सकते और मनुष्य भी तुमको मार सकते हैं तो ये बताओ कि सुग्रीव जी बन, सुग्रीव जी कौन है है बंदर हाँ हाई तो सही वो यक्ष तो नहीं है कहीं नहीं राक्षस तो नहीं है कहीं नहीं देवता तो नहीं कहे नहीं वो तुमको मार सकते हैं अच्छा बताओ राम जी कौन है राम जी तो मनुष्य हैं। तो तुमने दो के हाथों से अपनी मौत मांगी है और दोनों तुम्हारे सामने मौजूद हैं। सुग्रीवो सुग्रीव देवो यम नयक्षो न यक्षो न च राक्षस मानुसो राघव राजस्मत प्राण परिप्राणम कथम राजन कर सकोगे इतना बात हनुमान जी कह रहे हैं, एक है पूरा, दास तो बना हुआ है ना, इसलिए कह नहीं पाएगा एक पाएगा। और फिर तुम तो दो ही बात सोच लो, खरदूषण को मार डाला श्री राम जी ने बाली को मार डाला श्री दो से ही तुमको सबक ले लेना चाहिए जनस्थान बधम बुद्धवाधम तथा इसी से समझ लेना चाहिए कि लंकार नाश तुम शक्तः तस्तुना निश्चय इसलिए तुमको समझ जाना चाहिए एकदम समझ जाओ नहीं तो हे राक्षस राज तुम्हारी दुर्गत हो जाएगी और सुनो एक शब्द में तुमको रामजी का पराक्रम बता दे एक शब्द में सुन लो कि सारे लोगों का संघार करके और फिर राम जी उसी तरह से तुरंत निर्माण भी कर सकते सर्वान लोकान सुसंहृत सचराचरान देखो वैसे ही बना देंगे जैसे पेड़ है तो पेड़ रहेगा सड़क है तो सड़क है रहेगी पर्वत है तो पर्वत रहेगा समुद्र रहे है तो समुद्र और ये सब सब समाप्त भी कर देंगे सर्वान लोकान सुसंहृत्य सभूतान सचरा चरान पुनरेव तथा सृष्टुम शक्तो रामो महायशाह इसलिए राम जी से आप छोड़ अब दो अब महाराज हनुमान जी महाराज ने जो समझाया और समझाने की दक्षिणा उसने क्या दी समाधि तश्य बधम महाकपि मार डालो इसको इसका प्राण ले लो बेगी बेगिन मूड कैप्राण मार डालो इसको विभीषण जी महाराज तुरंत आ गए अब विभीषण जी ने कहा कि क्षम सुरोषम रोज छोड़ दे त्य राक्ष क्षमश क्षमा करें रोषम त्यज रोष को छोड़ दें और प्रसीद में मेरे पर प्रसन्न हो जाए राज मेरे पर नाराज मत और इदम सुव मेरी बात सुनो बधम न कुर परावर्ज्ञा जे खलु परावर्ग्या ते दूतस्य बधम न करवंती जो परावर्ज्ञा है माने ऊंच नीच को जो जानने वाले या लोक वेद को जानने वाले जो हैं, ये बधम दूतस से नकुर बनती वो दूध को नहीं मारते हैं दूध का बध शास्त्र में सुन नहीं गया है बधस्तु दूतस से नश्रु इसलिए आप इनको मारे मत। रावण का मैं तो मारूंगा न पापा नाम बधे पापम विद्यते शत्रु इसने हमारी बहुत सी सेनाओं को मार डाला मेरे बेटे को मार डाला मैं इसको छोड़ूंगा नहीं मैं इसको मारूंगा विभिश्वर जी ने फिर समझाया ऐसा मत करो मारो मत इसको और चाहे जो कुछ कर दो आप एक काम करो कहीं क्या अब विभीषण जी ने सोचा कि सर्वनाशी समुत्पन्न अर्धम तेजी पंडिता अब तो ये सर्वनाश करने को तुला हुआ है तो क्या देखो इनका कोई अंग काट लो हुँ? इनको कोड़े से पिटवा दो इनके इनका मुंडन करा दो ये सब तो कर सकते हो लेकिन मार नहीं सकते बैरूपाभिघाता मौंड मारना नहीं चाहिए आपको रावण ने बहुत कुछ सोचा तब तक विभीषण की धाक थी महाराज जब तक विभीषण जी ने कहा ना तो अब विभीषण जी महाराज बड़े चतुर गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि विभीषण जी महाराज आए तो विभीषण जी जानते थे कि मेरी बात नहीं मानेगी लेकिन देखो इस प्रसंग से कुछ ऐसा अनुमान करना चाहिए कि पहले के जो जहां राजतंत्र था वहां पर भी लोगों की राय मानी जाती थी प्रजा की बात अनसुनी नहीं की जाती थी दशरथ जी महाराज भी जब श्री राम जी महाराज को राज्य करने के लिए तैयार होते हैं तो कहते हैं जो पांच मत ला गए नी का कर दशरथ जी कहते रावण भी एकदम कह दिया बेगी न रहू मूढ़ क्राणा विभीषण जी महाराज जानते हैं कि अगर बहुमत मेरे साथ नहीं होगा तो मेरी बात नहीं मानते तो विभीषण जी कैसे आए कि सचिवन सहित विभीषण आए मंत्रियों को साथ में लेके आए बहुमत को और जब कहा गया बेनीति विरोध निय दूता रावण ने नहीं माना तो के सब ही कहा मंत्र बल बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक विभीषण ठीक कह रहे विभीषण बड़े राजनीतिज्ञ हैं महाराज साधारण राजनीतिज्ञ हाँ कभी किसी से सुनना हम तो कथा कहना छोड़ चुके हैं हमको याद वाद भी नहीं रहता हम तो बंधने करना पूछ जाते हैं समझे ना तो हमको अब याद नहीं रहता समझे ना नहीं किसी से पूछना कभी तो बताएगा आपको कि विभीषण की कितनी गहरी नीति विभूषण बड़े कठिन नीति है, है ना? तो विभीषण जी इसीलिए बहुमत साथ में लेकर के दब थे अब तो महाराज विभीषण जी की बात मान ली गई। गयी सम्यक उत्तमता दूत रहता है अब जरूर कोई उपाय करनी चाहिए तो क्या करना चाहिए कपि क ममता पूछ पड़ सब कहो समुझाए तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहू लगाए लांगुलन प्रदीपते नक्षो भी परिणीयता अब महाराज उसकी बात को सुने और इधर ऐसी लावे वस्त्र उधर से लावे वस्त्र Uh, पुराना लाए पुराना के बाद नया लाए और नया के बाद बच्चों का कपड़ा लाए बच्चों के के बाद स्त्री का कपड़ा लाए है? और लेया लेया हैं और महाराज सब लिया और फिर बांध है और फिर तेल में बो रहे और फिर घी में बो रहे और कनस्टर का कनस्टर महाराज ड्राम का ड्राम तेल खाली हो गया हो मट्टी का तेल नहीं था वो था वो तेल था तो आपको इसमें कहा लिखा जीर नहीं कार ही पटई सब जगह बहुत बहुवचन है देख लीजिए जीर नहीं कार कई जब थोड़ा सा हो जाए का अब बन गया अब तो थोड़ा सा आउट पूछिया, पूंज भगवती चलो औ पूज भगवती चल ई ऐसे हुआ महाराज पूछ बढ़ाती जाए और बांधते जाऊ बढ़ाती जाऊ बांधते जाए राम जी समेष्ट माने लांगूले अब बंध गया तो क्या ब्यवर धत महाक हनुमान जी महाराज ने अपना स्वरूप बढ़ाया राम जी पहले छोटा होके तब बढ़ाया पहले तो छोटे हुए छोटे हुए हुए छोटे देखो बंधे थे महाराज तो बंधन कैसे टूटे वो दो तरह से टूट सकता है तो। दो तरह से टूट सकता है गोस्वामी जी ने कहा छोटे होके तो छोटे हो बंधन तोड़े और वाल्मीकि जी कहते हैं बड़े हो तोड़े अरे बाबा सीधी बात इसमें यहाँ पर आप कुछ पहना दो और मोटी हो जाए तो बंधन अपने आप टूट गया और ये पतली हो गई तो बंधन तो हनुमान जी हनुमान जी हो गए पतले बंधन गया नीचे हनुमान जी ऊपर चढ़े और ये कहते हैं व्यवहार धत् जब बड़े हुए तो अपने आप चरबरा करके वो टूट गया चरमरा के अपने आप टूट गया महाराज जी शुष्क मे अब बंधन टूटा और हनुमान जी बढ़े हनुमान जी ने सोचा कि उस दिन रात में मैंने सारी लंका देखी थी चार अंगुल छोड़ी नहीं सारी लंका देखी लेकिन रात में देखा था आज मैं देखूंगा रात रात में टीवी लग गई है रात में तो टीवी देखने वाली नहीं हो टीवी मैंने तपेदिक रोक क्षय रोक के ल, रात में लग गया क्षय रोग अब आए गया दिन अब दिन में हम देखेंगे निशाक्षय यानी निशा के नाश होने के बाद अब मैं देखूंगा अवश्य में द्रष्टव्या मया लंका निशाक्षय अब श्री हनुमान जी महाराज इस प्रकार से बढ़े और पहला काम उन्होंने क्या किया कि पूछ तो आप तो लगी गई थी और लंबी भी है और तगड़ी भी बहुत है महाराज जी तो पुचिया को उठाया और उठाया करके धार धार धार उसी से महाराज पीटने लग गए <laughs> उसी से पीटने लगे पुचिया से पीटने लग गए राम जी हाँ लांग जलती हुई से अब जब जलती हुई से पीटेंगे तो ठंडी तो लगेगी <laughs> लांगुल प्रदीप तेनासान जो जो आग लगाया था उसको पहले समाप्त किया महाराज राक्षसांतान सब बड़े खुशी थे हम आग लगाए रहे हम आग लगाए रहे हनुमान जी ने कहा अभी बताता हूं तुमको बच्चू तुम हाथ लगा रहे हो लांगुल प्रदीप तेन राक्षसांतान अता रहे थे अब सी किशोरी जी को जब जाके किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ हनुमान जी महाराज पूंछ में आग लगा दी गई अब तो माता का हृदय धक धक धक कर उठा और उनको तो इतना ही दुख हुआ उस समय जितना दुख हुआ था कि मैं जानकी जी को रावण हर, हर रहा था राम जी श्रुआ तदवचनम क्रूरम आत्मा अपहरणोपम वेही शोक अशोक संतप्त श्री किशोरी नंदनी जी क्या करती हैं? हुताशनम उपागमत अग्निम उपासितवती अग्नि की उपासना करने सीता लगी सीताजी कहने हो तो अग्नि की उपासना भी किया अग्नि की प्रार्थना भी की और अपने अपने अपने राम जी अपने समस्त कार्य को अपने समस्त पुण्य को उन्होंने दांव पर लगा दिया यद्यस्ति यद्यस्ति चरिकं चरितप यदिव शो भव हनुमत अगर मैंने अपने पति की सेवा की है यदि मैंने तप किया है यदि मैं पति प्रता तो हे अग्नि मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ शीतो भव हनुमत यदि भगवान श्री राम की मेरे ऊपर कृपा है यदि मेरा भाग्य अभी अवशिष्ट है तो हे अग्नि मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं कर रही हूँ मेरे हनुमान के लिए तुम शीतल हो जाओ शीतो भव हनुमता, हम्म और राम जी यदि मुझको यदि मुझको भगवान यहाँ से छुड़ाए छुड़ाने की इच्छा हो मुझे तार दें जी हैं। तो हे अग्नि इस ये जो दुख का समुद्र मेरे ऊपर आ गया है इससे मुझको निकाल लो मेरे हनुमान को शीतल कर दो असम समाध चीतो भव हनुमत अग्नि अब महाराज आंखों में आंसू चली बहे जाए और किशोरी जी अग्नि से प्रार्थना कर रही है हुं? और साथ में कहा भी की हे अग्नि अगर मेरे हनुमान के पूछ के भाग के बाल का अग्रभाग भी अगर जल गया तो गजब हो जाएगा ये भी समझ लेना मेरे हनुमान कुछ हन, के मेरे हनुमान को अग्निंग चिंतया तो चली महाराज अब हनुमान जी सोचे की अब जब जलेगा अब जलेगा तो पूछया उठावासी देखे आग तो लगी है जल नहीं रहा है दह माने चलांगूले चिंतया मास बान रहा प्रदीप अग्नि प्रदीपता अग्नि दह, मुझको ये जला क्यों नहीं रहा है ये मुझको अग्नि जला नहीं रहा है हुं? क्या बात है? ये तो मुझको मालूम पड़ता बर्फ मेरे पूछ, पूछ में बर्फ बांधी हुई है श्रिशिर सेव संपातो लांगू लांग्रे प्रतिष्ठित फिर कहते हैं हनुमान जी महाराज गदगद हो गए कहे कोई आश्चर्य नहीं है जो समुद्र के बीच में मैनाप को भेज करके मुझे विश्राम देने की इच्छा कर सकते हैं वह रघुनंदन अगर इस अग्नि को शीतल कर दें तो क्या आश्चर्य है राम जी कोई आश्चर्य नहीं है हम जानते हैं कि अग्नि मुझको क्यों नहीं जला रहा है क्यों नहीं जला रहा है तो एक तो सीता जी की मुझ पर कृपा है पहली बात सीता जी की मुझके पर कृपा है इसलिए अग्नि महाराज मुझको नहीं जला रहे सीतायान और दूसरा मेरे राम जी का ऐसा प्रभाव है कि अग्नि मुझको नहीं जला रहे हैं अब यहाँ पर ये शिक्षा ले लेनी चाहिए कि अगर कोई आप में विचित्रता आ रही है तो उस विचित्रता को अपनी मत समझो उसको ठाकुर जी की कृपा का परिणाम समझो समझे ये हनुमान जी के चरित्र से सीखे आप हमारे में तो हम अपनी बात कह रहे हैं हमारे में तो कोई विशेषता आती है तो तो छाती यो कड़ी कर लेते हैं और कहते हैं देखो मैं भी कुछ हूं है? मैं तो ऐसा कहता हूँ जी लेकिन ऐसा कहना चाहिए नहीं मैं कहता हूं तो गलत कहता हूं सीतायास चांद नृशं से न ये पूछ क्यों नहीं जल रही है मेरी इसलिए कि मेरे भी शक्ति कहे ना ये भगवती भाष्वती करुणा मई जगत जननी मेरी मैया की दया है मेरे ऊपर और क्यों नहीं जला रही है क्यों तो नहीं जल रही मेरी पूछे राम जी का प्रभाव ऐसा है और तीसरा कि मेरे पिता की और अग्नि की दोस्ती है तो अग्नि सोच रहे हैं कि मेरे मित्र का पुत्र है इसलिए छोड़ रहे हैं समझे पितुष्च मम सख्यन नमाम दहति पाव कह अब श्री हनुमान जी ने सोचा कि ये अग्नि महाराज जब इतनी कृपा कर रहे हैं तो इनको हम कुछ खिला पिला दें दे हाँ हो? अब इनको कुछ खिला पिला दें तो क्या खिला अब कहें स्वाहा है? रब जी स्वाहा महा हा की हैं की धुने है। जा, है? है? जातु धान जातु धान पुंगी फल है जव तिल धान है स्वाहा महा हा की हाँ की महाराज जी अब स्वाहा में तो जव होना चाहिए तिल होना चाहिए धान होना चाहिए और सुपारी होना चाहिए सब होना चाहिए ना तो जातु धान पुंगी फल और जव तिल धान है वो शब्द है स्वाहा महा हा की हा की हू ने हनुमान है हनुमान जी महा कर स्वाहाजी अस्य संतर्पण न्याय कर तुम ए भी गृहोत्तम ही है अब अग्नि का मुझे तर्पण करना है महाराज जी अब अग्नि को संतुष्ट करने लग गए अब सब लंका हो सारी आ जाइए आ जाइए कोई बात राम जी राम जी स्वाहा हा, के, हा, के। लेकिन जिसको आगे आना उसको पहले आ जाना चाहिए कथा में बीच में नहीं आना चाहिए नियम है कथा का राम जी स्वाहा तो जो राम संत अर्पणम न्यायम कर आप सब लोगों से प्रार्थना है आगे आओ हमारे सर पर बैठो यहाँ भी बैठो यहाँ भी बैठो मैं सबका स्वागत करने के लिए तैयार हूं लेकिन कथा के पहले जैसी मर्यादा है कथा की तो बीच में लोगों को लात मारते मारते आओगे तो ये यो तो यह ममला दीप्य तेह्यवाहना अस्य संतर्पण न्याय कर सारी लंका समाप्त हो गई सारी लंका सारी लंका के भवन जल गए एक भी भवन बचा नहीं एक भी भवन अछूता नहीं रहा लेकिन एक घर तो बच ही गया एक घर बची गया बरज महातेजा विभीषण गृह प्रति क्रम्माण क्रमेण ददाह हरिपुंगव बिभीषण जी महाराज का घर बच गया एक विभीषण कर गृह नाही निमिष निमीश यकुमी एक षण का घर छोड़ के सारा समाप्त हो गया महाराज सारा जल गया अब महाराज जब जलाने लगे तो अब सब स्त्र कल पे चिल्लाए और कहें कि ये तो अग्नि ही अग्नि के रूप में अब बंदर के रूप में आ, आ गए नूनम ऐशोक निरायात कपि रूपेण हाई अब सब रो आए कन्दंतिया सहसा पेतु और और बच्चा हाथ से छूट के गिर पड़े हो स्तन धरा स्त्रीय अब इस प्रकार से बहुत बर्डन है जल रहा है सब सब जल रहा है और कोई कहे हाय मैया हाय बाबा हाय बेटा हाय मित्र हाय स्वामी आ, ऐसे सब चिल्लाये हाता हा पुत्र मित्र हा जीवित शांग हतम सुपुण्यम इस प्रकार से सब चिल्लाए कल्पय रोए और नगर तो जल ही रहा है राम जी एक बड़ी बढ़िया बात हमको याद आ गई की महाकवि केशवदास जी ने एक शब्द लिखा है कि जब वो लंकिनी को मार बेहोश करके उसको मार मार के जब चले हनुमान जी महाराज तो लंकिनी ने एक शब्द कहा कि देखो अब तुम जा रहे हो अब मैं तो मर जाऊंगी क्योंकि तुमने इतना मार डाला है मुझे मारा है अरे हमने तो मारा नहीं तो धीरे से मारा था बाएं हाथ से कह वो हमारे लिए काफी है अब हम मर जाएंगे निष्प्राण हो जाएंगी तो निष्प्राण होने के बाद मेरे कोई बेटा ओटा नहीं है अब मेरी दाह क्रिया कौन करेगा तब तुम ही मेरे बेटे बन जाओ अब मेरे बेटे बन करके मुझको जला करके तब जाना यहां से हा? चलत तात इतना तुम की जो मृतक शरीर ही पावक दीजो तो उलटी पलटी कपिलंका जारी देख लिया ऐसी जलाया उलटी पलटी कपिलंका झारी अब दाह करने के बाद कूदी परापुनी पुनि सिंधु मझारी कूदी परापुनी नगरी परा पुनि दग दे कूदी परापुनी सांधु मझारी रामजी समुद्र के बीच में श्री हनुमान जी महाराज कूद गए कूद गए लंकाम समस्ताम समीड लांगू लाग नि कपिही निर्वापया समुद्रे हरिपुंग अब दो काम हो गया स्नान भी हो गया इस सब करने के बाद और पूछ भी बुझ गई अब से हनुमान जी जब थोड़ा स्वस्थ हुए तो कहते हैं अरे मैंने तू अनर्थ कर डाला तो मैंने अनर्थ क्या कर डाला मैंने बचाया ही नहीं कोई बच जाए किशोरी जी मैं चल गई हूं ये पास में थी हैं। पाप मुझको अधिकार है दुर्बुद्धियों अचिंत अग्निदम जरूर चल गई होंगी किशोरी जी हम मैं क्या करूं जिसके लिए सारा ये काम किया वही मैंने कर दिया ना सीता परिरक्षिता हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हुए बड़े दुखी हुए लेकिन फिर भगवत प्रदत्त बुद्धि आती है और कहती ना वो नहीं जल सकते जिनके प्रभाव से अग्नि मुझको नहीं जला सका बला उनको अग्नि कैसे जला सकता है नून अम्राम प्रभावेन राम प्रभाव वैदे सुकृत नहन कर्मायम नादहत हव्य वाहन ये जो हव्य वाहन है ये हव्य वाहन का मतलब राम जी ये हव्य को लेकर सब के सबके पास पहुंचाता है अग्नि महाराज क्या करते हैं हव्य लेते हैं और यथास्थान सबको पहुंचा देते हैं ये जो हव्य वाहन है श्री राम जी श्री देव वो त्रयाणाम भरतादीनाम भ्रातृणाम देवताचया राम से च मन सा कथम विनशिष्य वो जो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इन तीनों भाइयों की जो देवता हैं और राम जी की प्राण प्रिया हैं उनको ये कैसे विनाश कर सकते नाना बच गई हैं निश्चित बच गई हैं ऐसा श्री हनुमान जी सोच रहे थे लेकिन कुछ शंका थोड़ी सी थी तब तक चारण लोग जो है आकाशवाणी करते हैं कि वाह वाह धन्य है धन्य है सारी लंका जल गई लेकिन जानकी जी बच गई दग्धेयम नगरी लंका साट्ट प्राकार तोरण जानकी जानकी न च दग्धे विस्मोदूत ऐसा श्री ऐसा श्री हनुमी महाराज को संतुष्ट करते हुए चरणों ने कहा अबराम जी ततस्तु सिंशुपा मूले जानकी परिवस्थिताम अविवाद्या ब्रवीद दृष्टिया पश्यामित्वाम इहाक्षताम अब सी जानकी जी के पास गए और जानकी जी को फिर प्रणाम किया अब जानकी जी तो आंखों में आंसू भर ली और रोने लग गई कहुमान तुम जाओगे हम तो ही देखी शीतल भाई छाती पुनिमो कह सोई दिन सोई राती अब मैं कैसे रहूंगी हुँ? अब तो मेरा दुख ज्यादा हो अभी तक तो श्री लक्ष्मण का ही दुख था हे हनुमान अब तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे तुम्हारे अदर्शनज बियोग से भी अदर्शनज दुख से भी दुखी रहूंगी अदर्शन चे वीर भूयो माम दिश्य तुम्हारा जो वियोग है अभी मुझको ये मुझको कष्ट देता रहेगा ऐसा श्री किशोरी जी ने कहा हनुमान जी महाराज ने बहुत समझाया समास समास्वी भद्रं खूब रोने लग गई हो तो कह काल कांक्षिणी आप समय की प्रतीक्षा करें माताजी छिप्रम द्रक्ष रामेण निहतम रावण रावणम रणे रावण रावन को समरांगण में मार डालेंगे ऐसे श्री राम जी का आप बहुत जल्दी दर्शन करेंगी छिप्रम क्षिप्रम एश्य का कुजी जल्दी आएंगे राम जी जल्दी आएंगे इस प्रकार से श्री किशोरी जी को बहुत समझाया हो एवं आस वे हनुमान मारुतात्मजह गय मतिम कृतवा वही दे और महाराज चलने के लिए तैयार हुए और श्री सी सीता जी को प्रणाम किया और श्री सी सीता जी को प्रणाम करके आए तो देखे क्या उस समुद्र जो है खूब मजे में महाराज उसका जो उसकी जो कल्लोल है उसकी जो लहरें हैं उसकी जो उर्मिया हैं वो तट प्रदेश को भिवो रही हैं ऐसे समुद्र को देखा उन्होंने और उसके लीलंग हो गए लांगने की इच्छा हो गई श्री जी महाराज की और स लील भीम सलीलम लवला लवनार नवम कल्लोलास फाल उत्पातन और एकदम जय श्री राम कह करके ऊंचे उठे महाराज उत्पात नो हरी और छी हनुमान जी महाराज सफल हो करके समुद्र का अतिक्रमण करने के लिए तैयार हुए और सारे देव ये जितने हैं महाराज सब जय ध्वनि करते हुए श्री हनुमान जी का हनुमान जी महाराज का सबके सब, सब अभिनंदन वंदन करने लगे, लगे महाराज उस समय और क्या हुआ निशम वान अब महाराज समुद्र के इस किनारे बैठे वाले जितने वानर थे वो सब के सब उत्सुक हो गए हनुमान जी आ रहे हैं हनुमान जी आ रहे हैं स्वरित दर्शन कांक्षिण है और हनुमान जी के दर्शन की आकांक्षा उनके मन में जामान सरि श्रेष्ठ प्रीति संघ्रिष्ट मानस और जामुन जी महाराज जी जो है जो हरिश्रेष्ठ यहाँ पर जामवान को हरिश्रेष्ठ कहा हो। देखो रीछ गोलांगूल और वानर ये तीनों एक ही साथ रहते थे कभी उनको कुछ कह दे कभी कुछ कह दे तो जामवान सरिश्रेष्ठ प्रीति संघ्रिष्ट मानस अब उनका मन जो है प्रीति से प्रसन्न हो गया औपा मंत्र है इन सर्वान इदम वचन और सबको सब बंदरों को कहने लग गए सुनो सुनो आवाज सुन रहे हो कह सुन तो रहे सर्वथा कृतकार नाथ एकदम काम करके हनुमान जी महाराज आ रहे हैं हुँ? क्यों काम करके गरज रहे हैं गर्जना गर्ज तो और भी हो सकता कहे नहीं आवाज बड़ी विलक्षण है बड़ी सुंदर है बड़ी लुभावनी है बड़ी मनभावनी है ऐसी आवाज तो सफलता पर भी हो सकती है नहीं यस्या, यस्या, नाद एवं विधो भवे अगर असफल होते तो ऐसी आवाज न निकलती महाराज जी अब तो हनुमान जी हमारे आ ही गए हो एकदम आ गए हैं हनुमान आ करके और महाराज जामुन जी महाराज अंगद जी महाराज और जितने बड़े लोग थे सबके चरणों में प्रणाम किया थे हनुमान जी महाराज ने काम करने के बाद जो अच्छे लोग होते हैं उनमें तो विनम्रता आ जाती है और जो बुरे लोग होते हैं उनमें अवधत्य आ जाता है हनुमान स्त जा प्रमुखांश सदा कुमारम अंगदम चै सह अवंदत महाकवि यहाँ पर महाकवि शब्द बड़े काम का है नहीं इतने बड़े महाकपि होकर के इतना बड़ा काम करने के बाद भी आकर के कितनी विनम्रता है इसका दर्शन आप करें और सबसे लगे कहने कि एक बात सुन लो और तो बाद में सुनना है क्या अशोक बरी का संस्था सा जनका मैंने श्री जनक निंदरी का दर्शन कर लिया है अब तो महाराज बंदरों की खुशी का ठिकाना नहीं है? कोई कोई गर्जने लगा और कोई शब्द करने लगा और कोई किल किलकिलाने किल लग गए और कोई उनकी आवाज उनकी दूसरी आवाज दे और कोई उठा कि नाचने लगे हो है? और राम जी कोई, के पट कहें, कोई पेड़ पर चढ़ गिरा फिर गिरा प्रसन्नता है कोई किसी को काट ले कोई किसी को हाँ हो काटना भी प्रसन्नता है उनकी वो खुश भी होते तभी काटते है राम जी अपसे में काटते है सब तो सब करे महाराज जी अब तो कुछ पूछो मत अब खूब नाचा और खूब गावे सी बंदर लोग महाराज जी और हनुमान जी से अंगद जी लगे कहने कि हे हनुमान जी महाराज आंखों में आंसू भर के कहे कि आज मैंने जान लिया कि संसार में जितने भी बंदर हैं उनमें तुमसे उत्तम तो कोई हो नहीं सकता है सर्वेशाम हरिवीराणाम मध्यवाच मनोत्तम सत्वे वीर जे नश्चित समूह वाणर विद्य ते तुम्हारे बराबर कोई नहीं है हनुमान जी महाराज जीवितस्य से प्रदाता नुमे को वान हम सबो के तो तुम प्राण देने वाले हो तत्प्रसादात तो समय श्या सिद्धार्थ राघवीण आपके कृपा से हम राम जी के पास मुँह लाल करके चलेंगे प्रसन्नता पूर्वक चले गए और सुग्रीव से हमको कोई डर भी नहीं रहा अहो स्वामी भक्ति अहो आपका श्री राम जी के प्रति कितना भक्तिभाव्रम है आपका कैसा धैर्य है, है? धन्य हनुमान ऐसा कह करके श्री अंगत जी महाराज ने बड़ी प्रशस्ति की उसके बाद जामन जी ने पूछा कि भैया हमको हमको सुनाओ कैसे कैसे क्या हुआ हु? अब हनुमान जी महाराज ने सुनाना शुरू किया महाराज जी और जितना कुछ हो गया जितना मैंने उस समय उस समय और कल भी कहा था वो सब हनुमान जी महाराज ने सुना दिया तो और सुना करके कहते हैं कि ऐसे कहे हो हमने ऐसा किया कहे नहीं कहते राघव से प्रसाद यह सब मैंने ठाकुर जी की कृपा से किया राघव से प्रसाद भवताम चईवते जैसा आप लोगों ने यहां रह करके जो तपस्या की है और जो मुझे अनुदिन अनुपल अनुक्षण जो कामना देती रहे उस तप, उस शुभकामना की प्रभाव से सुग्रीव कार्यार्थम मया सर्वम अनुष्ठितम और अपने सुग्रीव स्वामी सुग्रीव के कार्य के लिए ये मैंने सारा कुछ किया है राम जी ए तथ सर्वम मया तथावत उपादितम और अब कुछ बच गया है सो आप लोग कर लो तत्र यन्न कृतम शेषम तत्व जो हमसे बच गया है वो आप कर लो ये सुन लो कि सीताजी बहुत दुखी है अब सीता जी का दुख सुनाया, और, और रो करके सबोने एक निर्णय किया अब लौटे ये नहीं अब इसी साथ ही कर लो लंका को जीत करके अब देख लो सब समुद्र पार जा सकती देख लिया आप यहां पर अरे वो सब महाराज जी पार इसलिए नहीं गए हनुमान जी को पार जाना है और सब भाई आंखों वाले हैं सब बुद्धि वाले हैं सब बड़े बड़े मस्तिष्क गए हैं दक्षिण में मस्तिष्क गया है महाराज दक्षिण में बंदरों में जो मस्तिष्क था वो दक्षिण गया है अब ये सब देख रहे हैं कि हनुमान जी को सुग्रीव जी ने भी बुलाया कुछ कहा और अंग, भगवान ने भी बुलाया और कुछ कहा तो काम तो इनको करना है तो कह हम अब गोस्वामी जी ने तो बड़ा बढ़िया लिखा है कि निज निज सबका लेकिन पार जाये रा, उसको पार्बल मतलब समझ बूझ के कहे थोड़ा सा बचा लिया कि हम नहीं सकते। जा सकते समझे ना अब महाराज सब देखो सब जाने के लिए तैयार है जितने है, सब जाने के लिए तैयार हैं समुद्र तो अभी भी है ना कह रहे हैं कि अम जित्वा लंका सरोक्ष हम रामम रणी सीताम आगाय गचा अब तो हम जानकिन को लेकर ही चलेंगे चलो समुद्र पार चलो सब तैयार हो गए महाराज जी देखो सब जवान जवान कहीं नहीं जाना चाहिए अच्छे लोग भी हो और सब जवान हो तो यात्रा में कुछ न कुछ अनर्थ हो गई होगा महाराज ये निश्चित है बुद्धे को जरूर ले जाओ को जरूर ले जाओ हाँ। बुढ़े के बिना यात्रा कभी करनी नहीं चाहिए हाँ। ये चार अनर्थ है समझे न एक तो यौवन एक धन और एक महाराज जी हाँ? प्रभुता और एक अज्ञान ये चार अनर्थ करने वाले हैं अज्ञान, यौवन और धन संपत्ति और प्रभुत्व है ना और जवानी ये जवानी बड़ी अंधी होती है महाराज इसलिए ये सब जवानों को इकट्ठा तो क्या हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं बुद्धिमान हैं सत्संग करते हैं वो अच्छी-अच्छी जवान जो है ना वो भी कभी कभी अनर्थ करने लगते हैं महाराज जी भावना बड़ी अच्छी है उनकी उनकी भावना विकृत नहीं है लेकिन वो अनुभव आज बुद्धि जो है अनुभव से उत्पन्न बुद्धि जो है वो बेचारे जवानों में कहां से आई है ना वो तो बुढा होने के बाद ही आएगी इसलिए सफेद तो बाल करना ही पड़ेगा मारा जी हाँ जी लेकिन वो पानी वानी लगा के नहीं राम जी हाँ श्याराम तो अब ये सब जवान और ये सब कहे हम जाएंगे रावण को मारेंगे और जानकी जी को लाएंगे ऐसे नहीं चलेंगे हनुमान जी ने कहा सुनो सुनो सुनो अरे ज्यादा जोश में बताओ नैशा बुद्धिर्म बुद्धि यद ब्रवीसी महाकपि विचेतुम वयमा दक्षिणाम दिशम हम लोगों को खोजने की आज्ञा दी गई है ले आने की आज्ञा नहीं दी गई है किसी ने नहीं दिया नीतुम कपिराजेन नाम धीमता कथंचित निर्जिता सीताम अस्माभिर्ना भीरोचित हमको तो तुम्हारी बात नहीं अच्छी लगी और फिर इससे तुम क्या करोगे इससे रघुनंदन की कीर्ति को तुम समाप्त कर दोगे इस रावण के बध के द्वारा जो भगवान भगवान जो बध करेंगे और उसमें जो कीर्ति होगी है? उस कीर्ति को तुम नाश कर डालोगे तुम अब अंगद अंगद कीर्ति हो जाएगी तो नहीं नहीं अपने स्वामी की कीर्ति का संवर्धन करो है? राम जी इतने करो तात तुम जाइ सी ती देख कहो सुधी आई अ तब निज भुज बल राजी बुनैना कौतुक लाग संग कपि सेना कपि से संग संहारि ऋषि च राम तुम नहीं राम सीता ही आनी है तुम मत करो एक काम अच्छा अच्छा बोलो जाम जी मारे महाराज जी ठीक है जो आप कहते हो वही ठीक होगा तथो तो जाम्बतो वाक्यम अगृहणंत बनौ कशाह अप्रीतिमत अंगद प्रमुखा वीरा हनुमान महाकपि चले महाराज जी अब जब यहां से चले और पहुंचने वाले हैं अब तो लोगों ने कहा अंगद जी कह तो भूख बहुत लगी भूख बहुत लगी। भूख बहुत लगी है और देखो मधुबन सामने है इसका नाम मधुबन इसलिए है महाराज की इसमें मधु के छत्ते बहुत लगे थे और बंदर जो हैं मधु के छत्ती को बड़े प्यार से मधु से निकाल के मधु बड़े प्यार से पाते हैं महाराज क्या तो एक तो मधु के छत्ते लगे हैं इसलिए मधुबन और दूसरे इसके फल जो है बड़े मधु मीठे होते थे इसलिए इसका नाम मधुबन है अंगजी ने कहा चलो हाँ पपु सरबे मधु तदा फल मा दोनों आ गया एक लाइन में पपु सर वे सब के सब महाराज मधु पीने लग गए और मधु मधु में फल जो है पानी लग गए खाने लग गए और महाराज जी अब इसके जो रक्षक थे वो दधी दधिमुख थी महाराज थे अब दधिमुख महाराज सुग्रीव के मामा हैं तो सुग्रीव जी के मामा इसके रक्षक थे उन्होंने मना किया नहीं कोई नहीं पाएगा और भी बहुत से रक्षक थे महाराज सबकी कुटमस हो गई, सबकी कुटम और ददमुख जी की हालत तो ये हो गई कि उनकी भुजाएं टूट गयी जंगा टूट गया मुख टेढ़ा हो गया हाँ भगन बाहूर मुख्वल भिव, शोणी तो खिता और खून बहने लग गया और प्रमु मोह एक क्षण के लिए तो मुर्शिदो तो के नीचे गिर पड़े ऐसी हा, हालत हो गयी और दौड़ी दौड़े गए और जी से कहा कि सुग्रीव जी ऐसा हुआ अंगद जी आए हनुमान जी आए नल दुविध मैन जी महाराज आए और सब मधु तो पी लिए और फल खा लिए और हमको देखो ये मारा है खून बह रहा है सुग्री जी ने कहा कि अरे क्या हंगत जी हमने कहा वाह कह, वाह वा, बड़ा आनंद आ गया आनंद आ गया कहे मेरी तुझ जान गई तुमको आनंद आ गया अरे मेरी देखो मैं खूब बहरा अरे कहे मैं बहुत खुश हो गया मेरे खुश तुमने ऐसा समाचार दिया कि कुछ पूछो मत ऐसे लिखते हो प्रीतोषमी सोहम अरे मैं तो प्रसन्न हो गया यद यद भुगतम बनम तय कृत कर्म भी जो उन्होंने खा लिया पी लिया ये सब बहुत खुशी की बात है अच्छा तो कहे महाराज अब खुशी की बात है तो हमारा तो इस्तीफा लेने आप हम तो अब इसमें काम करेंगे नहीं हम जा रहे हैं अपने घर हैं तो कहे नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होगा गच्छी घर मधुबनम संरक्षस्व तुम्हें वही तुम्ही तुम्हे हो इसी में इस्तीफा है तुम्हें वही समरक्षस्व तुम ही जाओ तुम ही उसकी रक्षा करोगे और कोई नहीं करेगा और इतना नहीं जाकर के अंग्रेजी से माफी मांग जा करके अंगज जी से माफी भी मांग लो और सबको मेरे पास भेज दो सी ग्रम प्रगा अब तो महाराज उन्होंने कहा कि अब तो गड़बड़ाया गया मामला हम समझ नहीं पाए और यहाँ पर आए तब लगे कहने कि हे भैया हमको तो माफ कर दो और हमारी पर क्रोध मत करो हा? हमने ये सब अज्ञान में किया था अज्ञानात रक्ष भी भवन तक प्रतिषेधिता हमने अज्ञान से सब काम किया हमको तो आप क्षमा कर दो हा? और अब यहाँ क्या हुआ यहाँ बहुत बड़ी बात हो गई महाराज क्या बात हो गई कि अंगज जी महाराज और श्री सुखगी जी महाराज ये दो दल बन गए थे किस किंधा में ये किसकिधा में दो दल बन गए थे और दोनों सुखवीव जी के दल के प्रमुख श्री जी महाराज थे और अंगज जी के दल के प्रमुख श्री जी महाराज अब यहां पर जब सुग्रीव जी ने कहा कि जाओ बड़ा अच्छा किया कोई अनुचित नहीं किया उनको भेज दो हमारे पास हम बहुत प्रसन्न हैं उनसे माफी मांग लो तो अंगद जी महाराज के हृदय का जितना कालुष्य था वो सब समाप्त हो गया ये सारा कालुष्य समाप्त हो गया कि सुग्रीव जी का मेरा कभी पाला तो पड़ा नहीं अब ये जब पाला पड़ा तो हमको ये समझ में आया कि हमारे विचार गलत थे सुख्रीव जी महाराज तो हमारे चाचा है और हमारी ही हैं, हमारे पिताजी के बड़े भाई हैं, देखो उन्होंने हैं, इससे छबा मंगवाया और फल हमने जो खाया उससे भी प्रसन्न हुए अब अंगज जी महाराज का सारा सारा जो कालुष्य था सारा जो मन का मैल था वो सब समाप्त हो गया अब ये सब आकर के श्री सुग्रीव जी महाराज के पास आए और सुग्रीव जी के महाराज के पास आकर के श्री भगवान रघुनंदर के चरणों का दर्शन करते हैं और यहाँ पर आकर के सब भगवान राम ने जब सुना तो बड़े खुश बड़े प्रसन्न महाराज आकरण वचनम रामो हम जब लोगों ने कहा कि हनु हनुमान हनुमान जी महाराज ने श्री सी जी को देखा है और हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु जनक भैया का दर्शन करके मैं आ रहा हूँ दृष्टा देवी ते हनुमत वदनात अमृतोपम आकर्ण्य बचनम रामो हर्षमापस लक्ष्मण अब तो बड़े प्रसन्न हुए लक्ष्मण जी खुश हो गए और श्री राम जी महाराज खुश हो गए और पूछते हैं ये कीता वर्तते देवी कथन च मई वर्तते ही प्रतिवान सीता जी कहाँ रहती है हुँ? और राम जी वो, वो कैसे कैसी भावना है उनकी अब ये सब मुझको सुनाओ आप रामस से गजितम सु हरे राम सन्निध और हनुमान जी महाराज ने क्या किया अब सब जितने बंदर है वो सब जब हनुमान भगवान ने पूछा की बताओ सब बंदर से पूछा बताओ आप लोग तो सब लोग जो हैं हनुमान जी की ओर धीरे से सारा करते हैं। आप बताओ आप बताओ नोदयंती हनुमंतम ऐसे तुम बताओ तुम बताओ तुम तो सब देख के हम क्या बताएं तुम बताओ नोदयंती हनुमंतम सीता वृत्तांतम वृत्तांत को विदम अब महाराज कोई किसी का पंडित होता है वो कोई किसी का पंडित होता है hmm? कोई कोई भागवत की कथा का पंडित होता है तो हमारे लोग बैठे हुए हैं और महाराज जी जी की कथा के पंडित होते, होते हैं। बहुत बैठे हुए महाराज जी और कोई महाराज जी वेद का पंडित होता है ये भी बैठे हुए हैं तो महाराज जी कोई किसी का पंडित को अब कोई एक स्पेशलिटी होती है किसी की कोई किसी बात में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है तो हनुमान जी महाराज का जो कि जो विशेषता अब हो गई आज एक टाइटल मिल गई उनको डॉक्टरेट की वो टाइटल क्या है सीता वृत्तांत कोविड हनुमान जी को आज टाइटल टाइटिली हनुमन सीता वृत्तांत कोविदम अब सीता वृत्तांत कोविद।, कोविद जो है वो बोलने लग गए अब बोलें कैसे कई बहुत लोग गमंड होते हैं महाराज प्रार्थना न बंदना कुछ नहीं तो भाई और बहनों शुरू कर दिया महाराज जी लेकिन ऐसे हनुमान जी नहीं है अब कथा वाचकों के लिए बड़ी शिक्षा है अब कथा कहने चल रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं कि राम जी प्रणम शीरषा देव्य प्रणाम कर रहे हैं किसको देव्यई सीता श्री सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं अम दिशा प्रति और जहां वो महारानी रहती हैं उस दिशा को भी प्रणाम कर रहे हैं प्रणम्य शीर्षा देव्यई सीता ये और पहले महाराज वो चूड़ा मनी, चूड़ा मणि मणि दे दिया चूड़ाम कांचनम दिव्यम दीप्यम सुतेज सा रामाय हनुमान तथ प्राजलिवीत हनुमान जी ने दे दिया और फिर हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी ने सब कथा सुनाई कह महाराज जी ये ये तो अभिज्ञान सूडामणी का तो दिया ही है किशोरी जी ने एक अभिज्ञान और दिया है, है क्या अभिज्ञान चमे रक्षम यथावृत्तम तवांति के चित्रकूटे महाप्राज्य वायसम प्रति राघव जयंत की कथा का अभिज्ञान दिया है और सब कथा हनुमान जी महाराज ने सुना दी अब तो महाराज श्री हनुमान जी श्री हनुमान जी की बात को सुनकर के लक्ष्मण जी महाराज और श्री राम जी सब रोने लग धड़ाक मार के रोने लग गए तमि हृदय कृतवा श्री राम जी अब इसकी बात पूछते हैं यह बताओ हमारे वियोग में जानकी कैसे रह रही है कैसे जी कैसे रही हैं हनुमन कथ यश्वी दुखा दुख तरम प्राप्य कथन जीवत जानकी जानकी भी कैसे जी रही है पहले यह तो बताओ हम्म क्या है हनुमान राम जी पूछा है रहती करती रक्षा क्या है सुप्राण की वह तारत कह उत यही भांति जान की रहती करती रक्षा तो प्राण की अब जानकी जी कैसे रहती है और कैसे अपने प्राणों की रक्षा करें यहाँ प्रश्न है दुखा दुख तरह प्राप्त कथन जीवती जानकी कैसे जी रही तो हनुमान जी ने कहा महाराज जी अगर ऐसा प्रश्न है तो आप समझ लो कि जानकी जी नहीं कहें क्या कहते हो घबराए मत मैंने देखा है इसकी छोरी जी को मैंने दर्शन किया लेकिन महाराज जानकी जी के प्राणों की रक्षा करने के लिए पहरेदार मुकर्र है पहरेदार पहरेदार है महाराज और एक नहीं है दो दो हैं एक दिन का पहरेदार और एक रात का पहरेदार वो कौन है रा और नाम राहरू दिवस निसी अरे राम जी राम रा और मां रा तो दिन का पहरेदार और मां रात का पहरेदार और आज वो है अगर किसी को नींद आ जाए तो छुड़ाने वाला पहरेदार है राम जी नाम पहरू दिवस निसी अध्यान तुम्हारे कपाट और आपका ध्यान क्यों आना है लोचन निज पद जंत्रित और उन्होंने अपने श्री चरणों में जो अपने नेत्रों को लगा रखा है तो श्री चरणों में नेत्रों को लगा क्या रखा है महाराज जी अपने चरणों की रेखाओं को देख देख करके और आपके चरणों की रेखाओं का स्मरण करती रहती हैं लोचन निज पद जंत्रित अब आप बताओ प्राण जाए की बात है एक कविता है हिंदी की कहो सुना दे हमारी बनाई हुई नहीं है और पता भी नहीं किसकी बनाई हुई है लेकिन हम शुरुए से इसको कह रहे हैं और हमको अच्छी तरह याद भी नहीं है ये भी सुन लो महाराज आंखी एक अक्का उठा नौ न उठो हैं याद एक कौ नहीं है और कहने का मन सबको हो जाता है लेकिन कहेंगे तो रही है अब मन में आ गया कहेंगे भारत तो श्री हनुमान जी महाराज से ठाकुर जी पूछते हैं कि हे हनुमत कहा भगवंत प्रश्नोत्तर है हे हनुमंत के कहो भगवंत के कछु सुधी सिय की जगमाही तो कहें गढ़लंक लंका में है लेकिन कलंक बिना क्योंकि बसें बन की परछाही जंगल में रहती महल में नहीं रहती है तो ठाकुर पूछते जीवती हैं क्या जिंदा हैं कि कहीं भी एक दया कहने को जिंदा है उत्तर है कथन जीवत जान की मोरोग बड़ा बढ़िया उत्तर है जिसने भी इस कविता को बनाया होगा उसके चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं कह तो प्राण बसे पद रे खनमो जब ढूंढत है पर पावत नाही प्राण बसे पद रे खनमो जम डूत है पर पावत नाही इस प्रकार से महाराज जी भगवान को बड़ा आश्वासन दिया श्री हनुमान जी महाराज ने और अवश्वासन देकर के तीव्रम शोक वेगम रक्षो भी परिभस ये जानकी जी का अंतिम संदेश जो उस समय मैं सुना चुका हूं आपको ना अब इसके बाद अंतिम श्लोक हनुमान जी महाराज के संदेश का और सुंदरकांड का मंगल श्लोक श्री जानकी की लंका का जीवन दर्शन है इस्लोक ताग्र भाषिनीरिष्टा विरभ प्रसादिता उह शांति मम मैथिलात्मजा तवातिशोकन तथा पीड़िता हे प्रभो सी जानकी जी कैसी है पहले तो आप ये सुने क्या कैसी है रामजी तव शोकन तवातिशोकन तवातिशोकन अति तव तवात तवात अतिशो तब अतिशोके अति पीड़िता तब अतिशोके अति पीड़िता आपकी महान वियोग से महान पीड़ित है महाराज जी है आपका शोक भी अति है और उधर पीड़ा भी अति है हैं? तब अति अतिपीडिता बहुत दुखी हैं। अह दर्शन देखें आप कि अति पीड़िता तथापि फिर भी फिर भी क्या अधीन भाषि शोक बहुत है पीड़ित बहुत है दुखी बहुत है सताई बहुत जाती है लेकिन सताई जाने के बाद भी हे रघन आपकी महिमा का आदि कभी कभी नहीं करती है आपके आपके मर्यादा के विरुद्ध कुछ सुनने के लिए कभी तैयार नहीं है राण ऐसे दुर्धर्ष दुर्दान्त व्यक्ति को भी गाली के घर के बात करती है महाराज है इस प्रकार से सुनिणी गाली कैसे अधम नीलाज नहीं तो ही सुने अधम नहीं आप दिया दिया। अधीन क्या दर्शन, क्या क्या अथी अथी अधीन क्या क्या के शब्द हैं अति अति तथापि भाषिनी तो तुमने क्या किया श्री हनुमान जी मैंने ये किया कि शिवा भी इष्टा भी बाघ भी अभिप्रसादिता मैंने अपनी उन वाणी से राम जी कैसी वाणी थी जो उसके दो विशेषण दिए कि एक तो कल्याणमयी थी और दूसरे जो जानकी जी को अच्छी लगा ऐसी वाणी थी सिवा भी इष्टा भी बाग भी अभिप्रसादिता मैंने उनको प्रसन्न कर लिया मैंने प्रसन्न कर लिया तो शिवाणी कौन सी थी और महाराज जी इष्टावाणी कौन सी थी कि शिवाणी तो आपका कल्याण करेंगे और इष्टवाणी कौन सी थी हमने राम जी कहा सुनाई इन वाणियों से उनको मैं प्रसन्न कर दिया अभिप्रसादिता और इतना प्रसन्न किया कि वो उवाह शांति उनको शांति मिल गई इस प्रकार से महाराज जी श्री हनुमान जी ने अपनी यात्रा का पूरा वृत्तांत इस एक श्लोक कह दिया कैदी तया तो वरदीन भाषिनी शिवाभिष्टा विरभि प्रसादीता उह शांतिम मम मैथिलात्मजा तवाति तवातिशोक तथाति पीड़िता श्री सीताचंद्र भगवान्हीं हनुम जी महाराज कीज जय जय सीता सुत्वा हनुमतो वाक्यम सुनुमतो वाक्यम यथावत अभिभाषित राम प्रीति समाक्त वाक्यम उत्तर अब राम जी महाराज इस प्रकार से हनुमान जी की बात को सुनकर के राम प्रीति समाक्त अब राम जी तो बड़ी प्रसन्न हो गए और बोलने लग गए क्या बोले कि कृतम कृतम हनुमता कार्यम सुमहदू दुर्लभ मन सादन न शक्यम धरणी तले हाँ, हनुमान जी महाराज ने जो काम किया है वो सुमहद है वो बहुत बड़ा है अब वो दुर्लभ हम पृथ्वी पर कोई ऐसा काम कर नहीं सकता है मनसापि यदन्य न अरे भाई जिस काम के लिए लोग विचार भी नहीं कर सकते वो काम हनुमान जी ने क्रिया के रूप में किया है मनसापी यदन्य हाँ, न शक्यम यद कार्यम अन्य न मनसापी न शक्यम धरणी तले हनुमता कृतम उस, उस काम को हनुमान जी महाराज ने किया है अब जरा ध्यान दे इसमें ये जो एक ए, राम जी एक श्लोक है ये बत्तीस अक्षर का इस बत्तीस अक्षर में क्या क्या लिखा सब कुछ लिख दिया महाराज सब कुछ आ गया कहते हैं ये सारी सुंदर कांड की कथा इसमें आ गई सारी सुंदर कांड की कथा आ गई अब ये कहते हैं कि हनुमता सुमहत कार्यम कृतम अब एक होता है महत और एक होता है सुमहत तो महत्कार्य क्या हुआ कि महत कार्यम सागर तरणम जो समुद्र को तर गए समुद्र का जो अतिक्रमण किया वो है महत्कार्य सुमहत क्या है समुद्र को तरना महत और सुमहत क्या है कि सुमहत है लंका का प्रवेश करना लंका प्रवेश सुमहत ये सुमहत हो गया और दुर्लभम क्या है कि लंका धर्षण ये दुर्लभ जो है महाराज जी वो लंका का धर्षण है मैं इसकी बहुत व्याख्या व्याख्या करूं तो सही बात की दो घंटा तो इसमें लगेगा ठीक है ना तो मनसा भी नक्य जो काम कोई मन से भी नहीं सोच सकता अरे इतना बड़ा काम करके रावण की बेटी को मार करके और फिर लौट ये कोई साधारण बात है अरे वहां से कोई आने देगा महाराज अरे आपके घर में कोई आ जाए चोरी करने के लिए हां? तो चोरी तो कर लेगा और चला जाएगा कि कब चला जाएगा जब आप देखें ना जब आप देखें ना पकड़ना के बाद उसी जब आप देखें ना आपके देखने के बाद भी कुछ चला जाएगा? क्या है? फिर तो महाराज इसको बुलाओगे उसको बुलाओगे चारों तरफ से रास्ता रूल दोगे फिर नहीं जाने पाएगा महाराज जी हैं? तो हनुमान जी काम करने के बाद और फिर इधर लौट आए महाराज जी ये तो महाराज जी मन न शक्यम और महाराज जी सुमहत भूवि दुर्लभ ये दुर्लभ क्या है महाराज जी जो देवताओं को भी दुर्लभ है दुर्लभ तो ये है महाराज जी कि ये किशोरी जी का दर्शन ही दुर्लभ है ये किशोरी जी का दर्लब, दर्शन जो है वो साधारण पुण्य से नहीं मिल सकता है राम जी तो रा हनुमता कार्यम हमने खाली एक दिशा दी है आपको एक इशारा किया है इसकी व्याख्या आप लोग करिएगा कृतम हनुमता कार्यम सुमहदू दुर्लभम मनसापीदी न शक्यम धरणी तले ऐसा है अब हनुमान जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी प्रशस्ती की ठाकुर जी ने बहुत प्रशस्ती की हुँ? सबसे बड़ी प्रशस्ती उन्होंने ये की, की राम जी तोगे नियुक्ति तन योगे नियुक्त न कृतम कृत्यम हनुमता नचात्मा न चात्मा लघुताम नीता सुग्रीवश्चापितोषिता बहुत बढ़िया श्लोक है तन योगे नियुक्त न जिस काम में हनुमान जी को लगाया गया तन नियोगी नियुक्ति न कृतम कृत्यम हनुमता तो काम तो कर लो ने काम करने के बाद आपको लोग बुरा कहने लग जाए काम तो हो गया काम तो हो गया महाराज तो जी काम तो हो गया लेकिन लोग बुरा लगे कहने तो ऐसा भी नहीं है नचात्मा लघुताम नीता अपने को गिराया भी नहीं काम करो लेकिन अपनी को गिरा के मत करो अपनी मर्यादा को रख करके करो ये मतलब है जो अपनी मर्यादा को न रख करके अब काम करता है उसका काम न करने के बराबर होता है बड़ी जीवन में बड़ी शिक्षा लेने की बात है बहुत से लोग महाराज काम करते हैं करोड़पति बन गए लखपति तो कोई बात नहीं लखपति तो सब है करोड़पति बन गए और करोड़पति तो बन गए लेकिन महाराज जी घर में पैसा आ गया सब कुछ आ गया खूब हो गया ठाठ के साथ हो गया लेकिन महाराज जी जेल खाने में चल रहे हैं आयोग बैठ गए राम जी सब हो रहा है अब देख लो कहेंगे नहीं कि हम कथा कह रहे हैं। है महाराज जी सब हो गया तो क्या हुआ क्या वो पैसा पैदा करना व्यर्थ हो गया समझे ना व्यर्थ हो गया वो करोपति बनना व्यर्थ हो गया भी बन जाओ और आप अपने को गिराओ ही नहीं मर्यादा भी आपकी बनी रहे तब तो बड़ी बात और नहीं तो सब व्यर्थ हो गया सब व्यर्थ हो गया राम जी नचात्मा लघुता नीता हनुमान जी महाराज ने अपने को गिराया नहीं वहां से आए और कितने उठे हुए अरे महाराज अब तो हनुमान जी का धाक बन गई हो हनुमान जी की धाक बन गई कैसी धाक बनी है हनुमान जी वहां से आए अब महाराज घर घर में जहां चले जाओ लंका के घर घर में चले जाओ जहां चले जाओ हाँ, हम तो जाएंगे नहीं आपकी क्या तो आप जाओ हम बता देते हैं आपको अब महाराज जिस घर में जाओ वहां क्या सुनाई पड़ रहा है हैं क्या सुनाई पड़ रहा है अब बचना मुश्किल है अब तो जीवन बचना मुश्किल है अब तो संसार को जितने कुछ, तो कुछ खा लो पी लो सब कुछ कर लो अब बचना मुश्किल है, है? क्यों ऐसी बढ़िया हा निशाचर रही शशंका जब ते जारी गयो कपिलंका उहा निशाचर रही शशंका एकदम शशंक महाराज सब बड़े चक्कर पड़ते क्या हो अंगद जी महाराज गए अंगद जी महाराज के लाभ मिल गया फायदा मिल गया अंगद जी महाराज को फायदा मिल गया हनुमान जी के कार्य का फायदा तुरंत अंगद जी को मिला अंगद जी गए अब महाराज अंगज जी जो जाए तो सब रास्ता इधर इधर इधर से, से इधर से, सरकारी दिखाई एकदम हनुमान जी के ढाक का फल तो सच्ची सच्ची पूछे बताओ आपसे अंगजी को मिला है ना? निनू तो पूछे मग इधर से सरकारी घर इधर बिनू पूछे मग दे दिखाई हनुमा अंगज जी देखे बड़ा अच्छा आदमी है तो जे सोई जाए जिसको देखे वही सूख जा करोई जाए सुखाई महाराज जी ऐसा हुआ अंगद जी महाराज गए और राज दरबार में रनुवा के जब पहुंचे तो जितने थे उस सब के सब एकदम उठ के खड़े हो गए महाराज सब खड़े हो गए सोम हाँ? उठे सभा और अंगद जी चले तो बड़े ठार से चले हो हां बड़े एक तो अंगद जी में मस्ती है भी और दूसरे वातावरण का भी लाभ ले लिया मस्ती है महाराज जथा मत गजूथ मह पंचानन चली जाए जैसे मतगेतों के जूथ में पंचानन जा रहा है पंचानन माने मारे जी शेर बड़ शेर पंचांग माने जिसका आनंद पंच हो माने बड़ा हो है? जिसका आनंद बड़ा हो विस्तृत हो उसको बोलते हैं पंचांग पंचानन चली जाए यथा शंकर जी कहीं मत समझ लेना यथा पची गाजी पची, पची है नूथ महा पंचानन चली जाए और नो हम दूसरा दुआ कहना चाहते हैं महाराज जी वो नहीं उठ रहा है मेरे को सिंह हाँ, सिंहठवनी इत उत चित हाँ, धीर भी क्या ठाठ है महाराजी ऐसी चाल ये तो चाल दो की हो सकती है महाराज ठाकुर तो की हो सकती है ठाकुर के भक्त की हो सकती है ठाकुर हाँ? की भी है सह सहजही चले सकल जग स्वामी मनहुमत कुंज मस्त हो क्या मस्ती की चाल उनकी चाल मस्ती की हो गई न हो हम मस्त हो जाते हैं सहज चले सकल जग स्वामी मन कुंजर बदगामी यथा श्री राम जी सिंह ठवानी इत उतचितो इसके पहले आगे क्या सिंहठवनी इत उतचितो है गयो सभा दरबार तब राम पद कंजी मस्ती है इत धीर बलपुंज अब महाराज जी बड़ी मस्ती है अंगद जी महाराज जब पहुंचे तो जितने रक्ष सब उठ खड़े हो गए हो सब उठ के खड़े हो गए अब रवाला जल गया मेरे सभासद एक बंदर को देख के उठ जाए उठे सभासद कपी देखी इसका मतलब इस सभासद रावण के जो है बड़े भक्त हैं ये मानना पड़ेगा अरे अगर भक्त ना होते तो भक्त को देखते कैसे उड़ते अरे कहा भक्त कुछ नहीं है वो ये ये जानते हो क्यों ये जानते हो उठे सब ही नहीं कि अंगद जी हैं ये जानते क्या है कि आवा कपी ये तो आवा कपी कौन आया अरे के लंका जी जारी जिसने लंका जलाया था वो आया आयो आयो आयो आयो आयो आयो सुई बानर भयो शोर चंगोर, लंका आए जुराज के तो ये सब सोचे कि हनुमान जी की एक आदत है कि इनके सामने थोड़ा झुक जाओ तो फिर तुम्हारा कल्याण करेंगे हनुमान जी देखो हनुमान जी ने सबका बिगाड़ा लेकिन अगर नहीं बिगाड़ा तो किसका विभीषण का विभीषण को बचा दिया तो हनुमान अंगद जी महाराज जो आए सब उठ के खड़े हो गए हे महाराज हम तो आपके भक्त ही हैं जो बिगाड़ना इसी का बिगाड़ना हमारा कुछ मे गिगा महाराज जी श्री राम जी तो बड़ा प्रभाव रहा महाराज जी नचात्मा लघुताम नीता असुग्रीव्च्च्चापी और श्री राम जी कहते हैं कि अहं च रघुवंश लक्ष्मणच महाबल वैदे दर्शन नाद्य धर्मत अहम च रघुवंशस् लक्ष्मण महाबला रामजी जी वैदे दर्शन धर्म तक परिरक्षिता श्री राम जी कह रहे हैं कि आज तो तुमने बचा लिया हनुमान जी से कह रहे हैं आज तो तुमने बचा लिया कि किसको बचाया कि मेरे को बचा लिया मैं बच गया और मैं ही नहीं बचा सारा रहुवंश बच गया महाराज जी अहम च रघुवंशस् और लक्ष्मण बच गए और महाराज जी भारत बच गए शत्रु सूदन बच गए कौशल्या बच गई क्यों अने हम बच भी गए हमारा धर्म भी बच गया बड़ी बढ़िया बात कह रहे हैं अहं च रघु नघु वंश्च लक्ष्मणस् महाबला वैदे दर्शनी नाद्य धर्म तक परिलक्षिता तो कहें आप लोग कैसे बच गए महाराज जी तो क्योंकि देखो अगर कहीं ये जानकी जी का सुंदर समाचार न मिलता है और ये हम समझ लेते कि जानकी जी नहीं है तो क्या होता कि सुनते ही मैं मर जाता मेरे बाद लक्ष्मण जी मर जाते और सुनने के बाद भरत जी मर जाते शत्रुसूदन जी मर जाते कौशल्या माताएं मर जाती हैं ये सब मर जाते तो मर जाते तो जीवन बचा लिया और सब आत्महत्या करके मरते तो पाप भी होता तो धर्म भी बचा लिया आंस रघुवंशस् लक्ष्मणस् महाबल वैदे दर्शनी नाद्य धर्म तक परिरक्षिता आपने सबको बचा लिया राम जी अब मैं इसके बदले तुमको क्या दूं अभी सोच रहा हूं क्या दूं कुछ देना तो चाहिए राम जी बड़ी तारीफ की भगवान ने बहुत प्रशंसा की अब एक प्रश्न है कि देखो ये प्रशंसा हनुमान जी ने हनुमान जी की तो क्या उचित है क्या प्रशंसा करनी चाहिए क्या तो क्या अब ये सुन लो प्रशंसा किसकी और कब करनी चाहिए आपके जीवन में बड़ी काम आने वाली बात है करो अच्छा है मत करो लेकिन सुन तो लो, है ना? कब कब की, कँ किसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि देखो मुख पर प्रशंसा जब करो तो किसकी करो पिता की करो माता की करो गुरु की करो बड़े भाई की करो जो गुरुजन है सबकी प्रशंसा मुख पर करनी चाहिए उत्प्रे प्रत्यक्ष गुरुवस्तुत्या गुरुवस्तु प्रत्यक्ष स्तुतिया गुरुजनों की प्रशंसा तो मुख पर करनी चाहिए अपरोक्ष मित्र बांधवा और बराबर के भाई हैं बराबर के कुटुंबी हैं और हमारे मित्र हैं इनकी प्रशंसा तो करो लेकिन पीछ पीछे पीछे करो और राम जी दास की सेवक की इनकी प्रशंसा करो लेकिन कब करो जब काम हो जाए तब काम के पहले मत करो नहीं घमंड बढ़ जाएगा कर्मांत दास वृत्यास्मांत दास वृत् दास की सेवक की वृत्ति की इनकी प्रशंसा काम होने के बाद करो और रामजी पुत्र की और शिष्य की प्रशंसा तो कभी करनी ही नहीं चाहिए नहीं करनी चाहिए राम जी न कदाचन पुत्र इनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए एकदम नहीं है ना राम जी ये नियम है हुँ? तो अब हनुमान जी महाराज की जो प्रशंसा की वो एकदम ठीक की महाराज जी है फिर कहते हैं कि अब मैं तुमको हनुमान क्या दू मेरे पास देने के लिए इस समय कुछ नहीं है और तुमको क्या सकता हूं लेकिन एक बड़ी कीमती चीज तुमको दे रहा हूं है क्या जिसके लिए बड़े बड़े अमलात्मा बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़ी मुनिंद्र बड़े बड़े योगींद्र बड़े बड़े सिद्ध संत तरसते रहते हैं वो चीज तुमको दे रहा हूं क्या दे रहे हो क्या हनुमान हम तुमको अपना मन दे रहे अपना हृदय आओ मेरे हृदय से लग जाओ बस अरे यह सबसे बड़ी चीज है महाराज ठाकुर उठा करके हृदय से लगा ले इससे बढ़कर की कोई उपलब्धि नहीं है राम जी यहष सर्वस्वभूतस्ुरीो हनुमत मैं कालमीम प्राप्य दत्स्त महात्म हनुमान जी को उठा करके हृदय से लगा लिया अब भगवान कहते हैं कि अब ये बताओ कि समुद्र के उस, समुद्र के किनारे कैसे चले कथम नाम समुद्रस्य से दुष्पार महाम भस हर ओ दक्षिणम पारम गंती समागता अब सब तैयार हो गए सब तैयारियां होने लग गई चलने की तैयारी होने लग गई समुद्र के किनारे अब समुद्र के किनारे जब चलने की तैयारी हुई तो इतनी बढ़िया बढ़िया झांकी है यहाँ पर अब मेरा मन तो आगे बढ़ने के लिए कर रहा है लेकिन कहने के लिए भी कह रहा है कि चलो बढ़ें आगे। राम जी, बहुत तैयारी हो रही है। अब भगवान ने मुहूर्त देखा देख जी ज्योतिषी भी है मुहूर्त प्रस्थानम अभिरोच यूर्त बहुत बढ़िया है इस समय प्रस्थान करिए अस्मिन मुहूर्त सुग्रीव प्रयाणम अभिरोच युक्तो मुहूर्ति विजय प्राप्त मध्यम दिवा करा इस समय वेला में विजय नाम का मुहूर्त है इस समय हे सुप्रीव जी महाराज अब यहां से समुद्र तट की ओर चलने के लिए प्रस्थान करना चाहिए भगवान ने सबसे पहले बुलाया हे hey, नील जी महाराज आप यहाँ आइए नील जी महाराज आए भगवान ने कहा हे hey, नील जी आप सारे बानापति है क्या हा हूं तो सही तो सेनापति का मतलब क्या होता है सबका मैं नायक नायक तोल ले पति का मतलब रक्षक भी होता है है ना तो सारी सेना की रक्षा करने का भी भार आपका ही है तो आप देखो कि कहां कहां भोजन मिलेगा कहा मधु के छत्ते मिलेंगे कहा फल मिलेंगे बढ़िया ये सब आप जाकर के पहले देखें अग्रे बलस्यास्य नीलो मार्गम अवेखितुम वृत सत्य वानरा अनेक वानरों के साथ जाकर के और आप पहले देखें कहा पर है क्या है और आकर के सूचना दें समझे इस प्रकार से नील महाराज को पहले बेला क्या देखना क्या है फल मूलवता नील शीत कानन वरिणा पथा मधुमता चासु चासू से सेना पते नय ये ये देखने के लिए कहा अब सब चले महाराज सब के सब चले अच्छी तरह से चले हम्म अब भगवान कैसे चले भगवान के चलने का बड़ा विचित्र है महाराज जी भगवान के चलने का बड़ा विचित्र अब महाराज की सवारी देखें आप अब सवारी कैसी है ठाकुर जी कि अधिव हनुमंतम आज हनुमान जी महाराज भगवत बाहन बन गए महाराज जी हनुमान जी महाराज भगवत बाहन बन गए श्री राम वाहन बन गए श्री राम वाहन बन गए राम जी के वाहन से हनुमान जी हनुमान जी महाराज के कंधे पर ठाकुर जी विराजमान है अधिरोही हनुमत अंगद जी महाराज ने देखा कि हनुमान जी तो बड़े भाग्यशाली हो गए ठाकुर जी को अपने कंधे पर बिठा लिया तो अब अंगद जी महाराज धीरे से खिसक जाते हैं कल आपको बताया था याद होगा या परसों बताया होगा कि इनको बड़ा प्यार करते हैं कौन लक्ष्मण जी महाराज अभी धीरे से गए और कहे कि महाराज हमारा इनका नाम तो साथ ही साथ लिया जाता है जब कोई हनुमान कहता है तो जाने और अनजाने अंगत कहीं डालता है तो ये तो इतने भाग्यशाली हो गए ठाकुर जी के वाहन बन गए और मैं कोरा का कोरा रहा मैं टापता रहा लक्ष्मण जी का ऐसे कैसे होगा आप इधर है ना अंगदे नहीं से संजा तू अब तो महाराज जी लक्ष्मण जी महाराज अंगद जी पर और श्री हनुमान जी महाराज पर श्री राम जी अब तो चले महाराज जी हीराम जी राम जी चल रहे और महाराज कभी व्याम ये कभीभ्याम ऊ युषुभा नरर शु मंस्पृष्ट अब आनंद से चल रहे सारी सेना चल रही है अब बंदर महाराज गर जाए और तर जाए मत डालूंगा रावण को मेघराज को मार डालूंगा सारी लंका उलट डालूंगा ऐसी सब करें महाराज रावणो नो निहंतव्य सर्वे जरजनी चराह इति गर्जंती हर यघवस्य राम जी के पास में गर्जय राम जी के पास में गर्जे खूब और महाराज अब कोई वृक्ष देखे उसको उखाड़ दें, और कोई हिलाए दें, और किसी का फल अब किसी का पत्ती है? सब कोई निष्पत्र कर दें, अब ऐसे चले जा रहे हैं राम जी चंपकांश तिलकांश राम जी अशोकान सब देखने हैं साफ चल रहे हैं वायु बेग प्रचलिता पुष्प ही अवकिरतीतांश पाद तोड़ देते हैं विकार संता खींच रहे हैं तथा लताएं, लताओं को खींच रहे हैं अब विधि गिरिवरान अरे हमारे पर्वत को विधि मंत्र गिरिवरान प्रय उपलब्व और एकदम सब जाकर के समुद्र के किनारे ठाकुर जी पहुंच गए है रामजी सवान राणाम ध्वजनी सुग्रीवे नाभिपालिता त्रिधा निविष्टा महति रामस्थ पराभवित ये तीन प्रकार की सेना हो गई महाराज इसमें अभी तीन प्रकार की सेना कैसी हो गई एक रीछ की सेना एक गोलांगूल की सेना और दूसरी महाराज की सेना ये तीन प्रकार की सेना हो गई अथवा ये तीन प्रकार की सेना कैसी हो गई कि कुछ जल की सेना कुछ स्थल की सेना और कुछ नभ की सेना इस प्रकार से तीन प्रकार की सेना हो गई श्रधा निमिष्टा महति रामस्थ पराभव भवत अब आगे जब चले तो श्री ठाकुर जी वहां पहुंच करके थोड़ा सा बिलाप किए हैं हुँ? अब आगे अब चले रावण की ओर अब यहाँ तो पहुंच गए समुद्र किनारे अब रावण के यहाँ जब आप चलेंगे तो वहां क्या देखेंगे कि रावण जो है उसको देखें जरा से जाके उसका उसको देखें कैसे बैठा हुआ है रावणवा को देख कैसे बैठा हुआ है, है? सारी सभा बैठी हुई है अब बीच में रावण जी बैठे हुए हैं और कैसे बैठे हुए हैं देखो ऐसे बैठे हुए मुंह लटका मुंह मुंह क्यों बैठे हुए? क्यों बैठे हुए हुए है बहुत बहुत लज्जित लज्जित कि एक बारर ने इतना सब कर दिया है ना नीत राक्षसाह अवांग मुखा धर्षिता च प्रविष्टाच लंका दुष्प्र बहुत नीचा है किंचित अंग मुखा अब रामन लगा कहने कि आप लोग ये बताओ सोच करके कि क्या राय की जाए कोई सलाह बताओ आप राम जी तस्माद वही मंत्रम मंत्र प्रति बला आप बताओ हुँ? कि कैसे करें क्या करें तो अब इसमें बड़े बड़े लोग हैं महाराज घर में तो सब सोचते हैं लेकिन मुंह पर कहते क्या करते हैं आप है? इसमें पूछना क्या है इसमें पूछना क्या है हम अकेले सब कुछ कर डालेंगे राम जी किम महाराजा श्रमेण तव बानरान अयम एको महाबाहू इंद्रजीत छपई सती ये मेघनाज ऐसे जो अकेले सबको समाप्त कर डालेंगे इसमें पूछने की तो कोई चर्चा ही नहीं है प्रहस्त ने कहा कि आप चिंता मत करो राक्षस राज कि चिंता कैसे न करें आखिर आपने देखा उसकी चिंता आपको नहीं हो रही आप जानते नहीं हम लोग राक्षस हैं पीते तो खूब में ही है तो उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि हम लोगों ने खूब पी लिया और हमने नहीं सबने खूब पी लिया था धड़ाके के साथ थर्रा छना था महाराज और खूब छाने और छान करके हो गए लड़ने भी गए तो पी के ही गए है? तो जब पी के लड़ने गए और पी के सोए पी के सब कुछ किया तो क्या हुआ अप्रमत्त हो गए अप्रमत्व हो गए लोगों ने मत कोई खास बात नहीं सर्वे प्रमत्ता हाँ विश्वसता और विश्वास में थे कि हम हमसे कौन लड़ने वाला है दुनिया में आपने तो सबको जीती है। उसी विश्वास में और उसी पीने के चक्कर में हम लोग मारे गए हुँ? इसलिए ठगे गए सर्वे प्रमत्ता विश्वसता एतावता अनुमता वंचिता नहीं तो नहीं मैं जीव तो गच्छेद जीवन स बन गोचरा हमारी जीते जी को जा सकता है नहीं तो जा सकता तो कोई आप बिल्कुल चिंता मत करिए आप केवल मुझको आज्ञा दीजिए सारी पृथ्वी के, के बादलों को मैं समाप्त कर दूंगा नहीं मे श्री सरबाम सागर शशेल कर राम शैल आज्ञा कानूना भवान आप मुझको आज्ञा दीजिए मैं सब करने के लिए तैयार तो हूं अब किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा महाराज राम जी सब कहीं ही रहे सब कहने की हम मत डालेंगे हुं? अब एक अब यहां पर एक दल, दल तैयार हो गया सब लोगों में से एक दल तैयार हो गया क्या चलो मार ही क्या मैं सब काज खत्म कर दें आप अद्य रामम बधिश्याम आज ही मारेंगे आज ही राम जी को मार डालेंगे अध्य रामम बधिश्याम असुग्रीवम च सलक्ष्मणम आज ही राम जी को मारेंगे असुग्रीव जी को भी मारेंगे और लक्ष्मण जी को भी मारेंगे कृपणम च हनुमतम और वो जो कृपण है बड़ा दीनहीन हनुमान है उसको भी मार डालेंगे कृपणं हनुमंतम लंका प्रदर्शिता उनको भी मारेंगे और तान युधान जब गृहता महाराज अस्त्र लेकर तैयार हो गए चल रहे और सब अस्त्र शस्त्र से लैस होकर के और मारने के लिए जब चले विभीषण जगह रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ जी वारही विभीषण क्या रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ बहुत बहुत कर लिया है आगे मत करो वारुभण है अब्रवीत प्राजल वाक्य मालूम पड़ता है उस दिन उस दिन जरा आज पाव पिया होगा तो आज आठ पाउगा बछता है वाक्य पुनः प्रत्युपेशान बैठ बैठ बैठ बैठ बैठ गया क्या बात कहेंगे शर्म नहीं आती है तुमको नहीं आती समुद्र को लांग करके है हनुमान जी महाराज आए उनकी गति को कोई रोक ना पाया सब मिलके न रूप पाए इतने राक्षसों का विनाश कर दिया और उनको तुम तो मारने के लिए जा रहे हैं हो है? समुद्र लंग तुघोरम नद नदी प्रतिम गतिम हनुमतो लोके को विद्या उनकी गति को कौन समझ सकता है उनके गति का परिज्ञान किसको हो सकता है हु? किसी को नहीं हो सकता है आप लोग कुछ नहीं करते कर सकते हे रावण राज हम आपको हे भाई भाई साहब आपको मैं आपके चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्या कि बैरम निरर्थकम कर तुम न, न आप निरर्थक बैर करने की बात छोड़ दें तो क्या करें कि दीयताम अस्य मैथिली भगवती जनक नंदिनी को अर्पण करने से अभुनंदन के चरणों में है? राम जी जब तक राम जी के बाण आपके हाथियों को आपके घोड़ों को आपके रत्न संयुक्त लंका को समाप्त नहीं कर देते उसके पहले आपसी जानकी जी को राम जी के चरणों में समर्पण कर दीजिए यावन न सगजाम सा स्वाम बहुरत्न समापुलाम पुरी ते वाणी दीयताम अस्य मैथिली हे भाई साहब मैं आपको प्रसन्न कर रहा हूं मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि मैं आपका भाई हूं मैं आपका हित कह रहा हूं सच कह रहा हूं क्या कह रहे हो प्रसाद बंधुत्वात्मचन ममा मेरी प्रार्थना को मान ले हितम तथ्यम तुम भ्रूमि क्या हित है क्या सत्य बोल रहे हो कि दीयतां अस्य मैथिली ठाकुर जी के चरणों में जाके श्री जानकी को समर्पण कर दे हे भाई साहब आप ही नहीं हम भी मर जाएंगे ये जितने सब मर जाएंगे ये कोई नहीं बचेगा हम लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि दीयताम अस्य मैथिली प्रसीद जीवे में सपुत्र बांधवा प्रदीयताम दाशरथा ये मैथिली अब विभीषण जी की बात कुछ सुना अब सबके सब तो हो गए चुप और रावण जो है आप स्वा विसर्जित कोई जवाब सभा विसर्जित हो गई विभीषण वचस्व रावण और राक्ष विसर्जय सर्वान प्रविवेश स्वम गृह सब अपने अपने घर में चले गए रावण भी अपने महल में चला गया लेकिन जो हितैषी होते हैं ना वो छोड़ते नहीं महाराज चाहे जो कुछ हित की बात तो कहेंगे कहेंगे अब जब रावण जी अपने घर में गए तो श्री विभीषण जी महाराज रावण के पास जाते हैं रावण के पास जाके कहते हैं कि यदा प्रभृत बेही संप्राप्त परंतप हे रावण हे भाई जिस प्रकार जिस दिन से आप सीता जी को लाए हैं उस दिन से नाना प्रकार की अशगुन हो रहे हैं अब असगुनों का वर्णन है आप अशगुन बहुत हो रहे हैं है? उसी दिन से हो रहे हैं यदा प्रभृति बै देही संप्राप्तें परंतप तदा प्रवृत्ति उसी समय से दृश्यंते निमित अशुभानी न एकाध बताओ कि देखो ऊपर अभी भी मंडरा रहा है क्या गीद मंडरा रहा है आपको एक दिन मैंने बताया था कि अचानक गीद का मंडराना जो है अशुभ माना जाता है गृध्रांश परिलीयंते पुरी उपरी पिंडिता देख ऊपर जो है पूरी के मंडरा रहे हैं इस प्रकार से अनेक प्रकार की अशुभन हो रहे हैं रावण कहता हमको तो कोई भय दिखाई पड़ता नहीं रावण कह रहा है। हमको तो कोई भय दिखाई पड़ता नहीं तुमको ही दिखाई पड़ता होगा भयम न पश्चात हमको कहीं भय दिखाई नहीं पड़ता न राघव प्राप्त हे विभिषण एक बात मेरी सुन लो जिंदगी में कभी किसी समय मेरी बात भूल नामक कि राम कभी हमसे जानकी जी को प्राप्त कर नहीं सकते हैं तो न मैं कभी राम जी को जानकी जी को दूंगा न राघव प्राप्त मैथिली और मेरे सामने बड़े बड़े देवेंद्र बड़े बड़े वीर बड़े बड़े जोद्धा टिक नहीं सकते हैं तो मुझ, मुझ, राण के सामने वो राम मनुष्य कैसे जीतेगा सुरई सहेन्द्रई रभी कथन ममाग्रत स्थाति लक्ष्मणाग्रजा कैसे यार नहीं यार मेरे सामने टिक नहीं सकते हैं ऐसा रावण ने कहा विभीषण जी को जाने ही था उसके बाद अब महाराज इसके बाद रावण की फिर सभा हुई और जब फिर सभा हुई तो उस सभा में एक महापार्श्व नाम का दुष्ट राक्षस था उस दुष्ट राक्षस ने रावण को बड़ी बड़ी खराब सलाह दी महाराज जी कि आप जा करके जानकी को के ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लें ईश्वर को तुम तो ईश्वर के भी ईश्वर हो तुमसे बढ़ ईश्वर कौन हो सकता है रमस्व स वैद्य शत्रुन आक्रमूर्धसू रावण ने कहा देखो हमको ये सिखाओ हम जिस दिन ऐसा करेंगे उस दिन हम मर जाएंगे हमको श्राप है कि मन्याम तदाते सतधा मूर्धा न संसय मेरे सिर के सब टुकड़े हो जाएंगे अगर मैं किसी से बलात्कार करूंगा इसलिए ये शिक्षा इस मुझको मत अब महाराज जी फिर सभा बैठी सभा में मेघनाथ बैठे ये बैठे वो बैठे विभीषण जी महाराज भी बैठे हुए हैं अब विभीषण जी महाराज फिर शुरू कर दिए क्या शुरू कर दिए कि गृह सिरांशिना रामीरिता राक्षस पुंगवान वज्रोपमा वायु समान वेगा प्रदीयतां समान है मैथिली हे रावण वायु समान वेगा वज्रोपा रामेरिता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 न कुंभ कर्णेन्द्र जितौ तथा महापार्ष बहोदरव निकुंभ कुंभ च तथाधिकाय स्था सुधि राघव ये ये जो आपके बेटे हैं देवान तक देहांत नातक ये अय अतिरथ अकंपन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 मेघनाथ जी उठे मेघनाज उठे और मेघनाथ जी ने देखा पिताजी आपके खानदान में जितने सब अच्छे सब अच्छे देखिए हमारे चाचा कुंभकर्ण है कि